तो के वार्षिक उत्सव प्रसंग पर आयोजित उपनिषद ज्ञान यज्ञ आज द्वादश दिवस में हम चांदो के उपनिषद विचार करेंगे उपनिषद का यह द्वितीय अध्याय में प्रथम अध्याय से आरंभ हुआ था शाम का उपासना सामो उपासना में श्याम का जो अवयव इसमें विभिन्न दृष्टि करके उपासना करने के लिए कहा गया हर सामो का अवयव में उद्गित श्रेष्ठ है उद्गित का अवयव ओंकार है यह ओंकार परमात्मा का प्रतीक है प्रतीक होने से परमात्मा प्राप्ति का साधन अमृतत्व प्राप्ति का साधन है इसी प्रकार की यह ओंकार और ओंकार जिसमें है उद्गित ये सबका महात्म्य कथन करके अभी यजय यज्ञ का अंगभूत जो शाम होम मंत्र इत्यादि ये सब का उपदेश करने के लिए आगे आरंभ हुआ चतुर्दश आरंभ हुआ है हम लोग प्रथम मंत्र इसमें देखे थे जो यह ब्रह्मवादी लोग बोलते हैं कि प्रातः सवन यह वसु इनका नियामक है पृथ्वी लोगों का संबंधी है और जो माध्यान दिन सवन यह रुद्र इनका नियामक है अंतरिक्ष लोक संबंधी और जो तृतीय सवन है सायंग सवन और आदित्य और विश्व देवा ये इनका नियामक है दीवलोक संबंधी है ऐसा स्थिति में अभी संशय होता है कि फिर यजमान का और लोक कहाँ है कहीं यजमान का कोई लोक को न हो अगर यजमान कर्म करने से उसके लोक प्राप्ति नहीं होगी तो फिर यजमान कर्म क्यों करेगा कर्म में प्रवृत्ति के लिए कोई निमित्त नहीं रहा इसलिए ये बताने के लिए आगे मंत्र कह रहे हैं कौतरी यजमान से लोकती स यश न विद्यात कथम कुरियात अथ विद्वान कुरिया कौ यजमानस्य यजमान फिर को को अर्थात कहाँ यजमान का लोक फिर कहाँ अर्थात यजमान कर्म करके किस लोक को, को प्राप्त करेगा सयश तंग न विद्यात कथम कुरिया कौन सा लोक को प्राप्त करेगा वह लोक प्राप्ति का उपाय क्या है अगर इसको ज्ञान नहीं रहेगा फिर कथम कुरियात अर्थात वो कर्म क्यों करेगा और कैसे करेगा कर्म के लिए प्रेरक कौन होगा फल अगर नहीं है तो फिर कर्मों में प्रवृत्त नहीं होगा इसलिए हम लोग जो गीता पारायण करते हैं प्रथम महात्म्य पढ़ते हैं गीता महात्म्य में कहा जाएगा ये लाभ होगा वो लाभ होगा वो लाभ होगा फल पता चले तभी जाकर के प्रवृत्त होगा कोई क्यों हमारा शास्त्र भी सिखाते हैं प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो भी न प्रवर्त है अगर प्रयोजन दिखता नहीं तो मंद भी प्रवृत्त नहीं होगा और हम थोड़ी मंद हैं हमको तो प्रयोजन स्पष्ट दिखना चाहिए हाँ शास्त्र भी कहते हैं श्रुति कहती है लोकायो वही यजते यो यजते जो या, याग करता है वो कोई फल को उद्देश्य करके ही याग करता है अगर फल नहीं मिलेगा तीनों लोगों का नियामक तीन बाकी बन गए गण वाले तो फिर ये यजमान क्यों कर्म करेगा इसलिए श्रुति कहती है कि अथ विद्वान कुरिया लोक प्राप्ति उसको होगी और ये लोक प्राप्ति का उपाय ये सब जान करके कर्म करें कर्म करेगा तो प्राप्त होगा उसको फल प्राप्त होगा किंतु उसका उपाय जान करके कर्म करें ये कर्म प्राप्ति का जो उपाय है शाम होम मंत्र उत्थान ये सब आगे अभी कहेंगे पूरा प्रातर अक उपाकरणा जघन गापत्य उदंग मुख उपवश्य उपविश्य स वास्व अभिगायति पूरा प्रातर गये अनुवाक प्रातर अर्थात जो मंत्र उच्चारण किया जाता है कर्म के में यह अनुवाक शास्त्र होते हैं ये स्तोत्र नहीं है तो अनुवाक जो है शास्त्र है उसका उपाकरणात् उपाकरण ग्रहण ग्रहण अर्थात तो शस्त्र उच्चारण करने का आरंभ करना तो प्रातः अनुवाक उपाकरणात् पूरा प्रातः अनुवाक अर्थात तो प्रातः श्रवन के समय में जो अनुवाक उच्चारण किया जाता है जो शस्त्र शस्त्र अर्थात जो गद्यात्मक है इसका शस्त्र कहते हैं उसका उपाकरण अर्थात ग्रहण ग्रहण अर्थात यहाँ आरंभ आरंभ से पहले गर्भपत्य जघन न उदंगमुख उपविश्य गर्भपत्य अग्नि जो कि गृहपति ग्रिह गृहस्थ का घर में ये सर्वदा जलता रहेगा एक बार वो गर्भपत्य अग्नि का आधा किया तो आगे सारा जीवन जब तक वो अग्निहोत्र करता रहेगा तो ये गर्भपत्य अग्नि जलता रहेगा उसका घर में ये कभी बुझना नहीं चाहिए बुझ गया तो प्रायश्चित करना पड़ेगा वो गर्भपत्य अग्नि का जघन जघन अर्थात पश्चात भाग गर्भपत्य अग्नि का पीछे बैठ करके उदंग मुख उदंगमुख उदंगमुख अर्थात तो उत्तर मुख हो करके गर्भपत्य अग्नि का पीछे भाग बैठे और उदंग मुख उत्तर को मुँह करके बैठे बैठ करके स सा वासवम श्याम अभिगायती वाषव वास्व अर्थात तो वसुदेवता विषय को जो श्याम वो शाम का गायन करेगा जिसका देवता होते हैं वसु और हम लोग देखे थे ये प्रातः सवन का नियामक कौन हुए थे वसु हुए थे और उनका अधिकार किस कौन सा लोक में था अयम लोक प्रातःवन का नियामक वसु है वसुगण है और उनका अधिकार अयम लोक अभी कहते हैं कि प्रातः सवन के अनुवाद गायन करने से उच्चारण करने से पहले वासव शाम का अर्थात वसुदेवता संबंधी शाम का उच्चारण करें। वो शाम क्या है उसको आगे बताते हैं लोक द्वार मारुणु पशे मयंगरा जहाँ तीन दिया गया इसका अर्थ तीन मात्रा उच्चारण होगा और जहाँ दो दिया गया दो मात्रा उच्चारण होगा एक तो एक मात्रा उच्चारण होगा इस प्रकार की ये शाम ये प्रतीक दिखाया हमने जो गा लिया ये प्रतीक दिखाया वास्तव तो इसका उच्चारण तो हमको भी अभ्यास नहीं है इसको देख सकते हैं मिलता है शाम गाना ये दिखाते हैं आ तो यह वहाँ सब इसको कहते हैं स्तोभ ये मंत्र ये कि लोक द्वारम लोकद्वारुन आगे है पशेम ताकर्थ ता रा के आगे है हुम ये हुम भी अनर्थक है स्तोभ हैं आगे है आ वो भी अनर्थक है स्तोभ है आगे है ज्या ज्या आगे य इतने ही है राज्य आगे फिर जो आ है वो सब अनर्थक है है इसका अर्थ हो गया कि लोकद्वार अपाव अपावृणु अपा वरुणु कहते अपावृणु अपावृणु अर्थात आप इसको हटा लीजिए द्वारों के सामने में जो आच्छादन है उसको हटा लीजिए अर्थात उन्मुक्त तो कर दीजिए लोक द्वारम अपावृणु कौन सा लोक के लिए कहते हैं वसुदेवता को भी ये प्रार्थना करते हैं वसुदेवता कौन सा लोक के संबंधी है आयम, आयम लोक पृथ्वी लोक इसलिए कहते हैं कि पृथ्वी लोक प्राप्ति के लिए जो द्वार है वो द्वार को आप अपावृणु उन्मुक्त कर दीजिए प्रार्थना करते हैं हे है अग्ने उस द्वार से पश्चिम हम आपको हम लोग आपको देखेंगे आपको क्यों देखे देखेंगे कहते राज्य य राज्य के लिए हमको अयम लोक यह प्राप्त होगा अग्नि को प्रार्थना करते हैं वसुदेवता संबंधी ये श्याम के द्वारा और वसुदेवता नियामक होते हैं यह अयम लोक का अयम लोग के उनके अधिकार प्राप्त हो जाएगा अथ नमो नमोग्नए पृथिवी प्रिथि पृथिवीक्षि लोकक्षिते लोक मे यजमानाय बिंद वै यजम से लोक एता अथ जुहोती ये समान करने के बाद कहते हैं आगे हवन करता है नमो अग्नि देवता को नम पृथिवीक्षिते लोकक्षिते यहाँ क्षि धातु क्षि निवासे तो आगे शीध धातु से कु प्रत्यय कर देंगे तो रस्व्य पीतिकृति तुक होकर के हो करके जाएगा क्षित क्षित अर्थात तो पृथ्वी क्षित अर्थात तो पृथ्वी निवास चतुर्थी हो गया अर्थात तो पृथ्वी निवासाय पृथ्वी निवास, निवास आगे कहते हैं लोक क्षिते अर्थात तो लोक निवासाय दोनों को मिला देने से हो जाएगा कि पृथ्वी लोक निवासाय हे अग्नि हम आपको नमस्कार करते हैं पृथ्वी लोक निवासाय हमको पृथ्वी लोक जो कि वसुदेवता जिनका नियामक हो गए हमको वो लोक में निवास के लिए प्राप्त हो लोकम में यजमानाय बिंद बिंद अर्थात प्राप य मैं यजमान मैं यजमान हूँ मेरे लिए ये पृथ्वी लोक आप प्राप्त प्राप्त करवाइए ऐश वे यजमाना यजमान लोक ऐसा ऐसा अर्थात ये पृथ्वी लोक ये यजमान का लोक एता अस्मि एता घनता इन गतो धातु से त्रिस प्रत्ये हो जाने से एता तो यह पृथ्वी लोक प्राप्त करने के लिए मैं जाऊं आप हमको पृथ्वी लोक प्राप्त करवाए निवास के लिए अभी तीनों लोग अधिकार कर लिए थे वसु रुद्र और आदित्य अभी कहते हैं कि उससे पृथ्वी लोक पुनः प्राप्त करने के लिए यह सामगान और ये होम करने से पृथ्वीलोक उनको पुनः प्राप्त हो जाएगा आगे कहते हैं अत्र यजमानः परस्ताद आयुष स्वाहा इत्युक्तो तिष्ठति तस्में बसव प्रातः सवनं अत्र संप्रय्छ अर्थात लोक में यजमान यजमान अभी स्वयं यह हवन करता है कर्म करता है सामगान का इसलिए तो अहम यजमान इस लोक में मैं यजमान परस्तात आयुष विपरीत अन्वय कर लेना है आयुष परस्तात अभी तो मैं इस्लोक में हूँ यजमान हूँ आयुष जब पूरा हो जाएगा कहते हैं कि स्वाहा स्वाहा अर्थात ये इच्छा करके हवन करता है क्या इच्छा करता है जब मेरा आयुष पूरा हो जाएगा अपजही परिघम अपजही हटा लीजिए परिघ परिघ कहते हैं कि दरवाजा बंद करने के लिए जो कील लगाया जाता है उसको परिघ कहते हैं उसका आकार हो परिघह जैसा यह परिघम इसको अपजही हटा लीजिए परिघ अर्थात लो प्राप्ति करने के लिए जो द्वार वो द्वारों में जो अर्गल कहते हैं जो बंद करने का उसका जो होता है कील जैसा होता है अर्गला कहते हैं आजकल तो सब जंजीर हो गया लोहा में लगा देते हैं पहले जो लकड़ी में होता था तो ऐसा एक होगा वो उसमें डाल देंगे छिद्र रहेगा उसमें लगा देंगे तो बंद हो जाएगा जैसे शकट जो बैलगाड़ी का में जैसा होता है में किल होता है ऐसे इस प्रकार किल लगा देने से परिघम उत्तिष्ठति यह मंत्र अभी कह दिया कह करके यजमान उत्तिष्ठति उठ करके कहते हैं तस्मी बसव प्रातः शवनम संप्रय्छती तस्मी यजमाय अभी यजमान सामगान किया आगे हवन किया प्रार्थना किया उसे अग्नि को आगे यह मंत्र भी कहा कि आयु से जब पूरा हो जाएगा तो हमारे लिए आप यह लोक प्राप्ति का मार्ग को उन्मुक्त कर दीजिए जो बाधा है परिघ्र है उसको अपजही अर्थात प्रतिबंधक हटा लीजिए यह सब कर्म से कहते हैं तस्में यजमान के लिए बस बसवह वशु लोग प्रातःवनम संप्रय्छंती प्रातःवन का जो फल है वो उसको दे देंगे प्रातःवन का फल अयम लोको प्राप्ति तो अभी अयम लोग को वसु जो उनका नियामक थे अभी यजमान को पृथ्वी लोग दे देंगे अर्थात यजमान को प्राप्त हो जाएगा यह कर्म करने से ये नहीं, करे। नहीं करेगा और यहाँ आ गए तो फिर तो ये सब अर्थात तो करते रहे किंतु फल की आशा न रखें निष्काम होकर के कोई भी कर्म करें निष्काम होकर के खाली ये कर्म नहीं उपासना भी करें उपासना भी नहीं जो ब्रह्म विचार करें वहाँ तक भी पूर्णतया निष्काम होंगे तो धीरे धीरे आगे चलेंगे हम लोग ये आनंद का विचार किए थे ना तैतरे उपनिषद में ये सब का जितना निष्कामता बढ़ेगा उतने उतने हम ऊपर चलेंगे तब तो शरीर मन बुद्धि इत्यादि से तादाद छूटेगा इसलिए काम का तो अब बुद्धि में रहना ही नहीं चाहिए आगे कहते हैं पूरा मध्य सवन से उपकरण जघन आग आग्नसो उद उपवश्य उपवश्य स रौद्र पूरा अभी मध्यन दिन सेवन उपकना तो आग्ने आग्न से आग्नध्रीय अग्निक नाम दक्षिणाग्न जघन उदंग मुख उपविश्य स सा रौद्रंग साम अभिगायति मध्यन दिन सवन जो दिवस का मध्य काल में जो सोम सवन होता है तत्सबधी जो कर्म वह कर्म उपाकरणा तो उपाकरण आरंभ मध्यन दिन सवन संबंधी कर्म आरंभ से पूर्व में आरंभ होने से पहले आग्निध्रिय आग्निध्रीय कहते हैं दक्षिणाग्नि जिसको अनुआहार पचन कहते हैं उस दक्षिणाग्नि का जघन ए न जघन अर्थात पश्चात भाग है न उदंग मुख उत्तर मुख करके पूर्व में था कौन सा अग्नि गर्भपति अग्नि गर्भपति अग्नि का पश्चात भाग में बैठ करके वसुदेवता संबंधी शाम का गान करना था अभी कहते हैं दक्षिणाग्नि दक्षिणाग्नि का पश्चात भाग में बैठ करके अभी रौद्रम रुद्र सम्बंधी शाम का गान करेगा यह दक्षिण अग्नि आहोवन कुंड का दक्षिण दिशा में होता है आहोवण्य अग्नि आगे कहेंगे उसका आहवण्य अग्नि गर्भपति अग्नि से प्रतिदिन ला करके अग्निहोत्र करने के लिए प्रातः सायं दो बार अग्निहोत्र कर्म करेगा दोनों बार गर्भपत्य अग्नि से अग्नि ला करके ये आहवण्य अग्नि प्रज्वलन करेगा और उसमें दो आहूति देना है अग्निहोत्र और उस जो आहवण्य अग्नि हुआ जिसमें अग्निहोत्र का आहूति दी जाएगी उसका दक्षिण पार्श्व में यह होता है अनुआहार्य पचन कहते हैं दक्षिणाग्नि इसका अभी पीछे भाग में बैठ करके उत्तर दिशा में मुख करके रौद्रम रुद्र सम्बंधी शाम गाना करता है वो शाम आगे दिखाते हैं पूर्व शाम में था राज्यय राज्य प्राप्त होने के लिए यह शाम यह अंतरिक्ष संबंधी शाम है रुद्र इनका नियामक है अभी वो शाम दिखाते हैं लोक द्वारु पशेम ता वय बैराहुम आ प्रकार की यह हुआ रुद्र संबंधी श्याम इस श्याम में प्रार्थना करते हैं लोको द्वारम द्वार पश्येम वृणु पश्ये मथात त्वा, ताम त्वा, आपको हम आपका हम दर्शन करें तो व्यम पश्येम हम लोग आपका दर्शन करेंगे इसलिए आप दर्शन करना चाहते हैं कहते हैं कि वैराज्याय पूर्व में था राज्यय अभी कहते हैं वैराज्याय बैरा बीच में दे दिया हुम यह अनर्थक है आ यह भी अनर्थक है ज्याय वैराज्याय आगे जो बाकी जो पद है वो अनर्थक है दक्षिण अग्नि का पश्चात भाग में बैठ करके उत्तर दिशा में मुख करके यह श्याम का गायन करता है वैराज्य के लिए जा। अथ जुहोति नम नमो वायव अंतरिक्षि क्षिते लोक क्षिते लोक मे यजमाय बिंद यजम से लोक एता अथ जुहोती सामगान करने के बाद आगे हवन करता है नमो वायवे पूर्व में किसको था नम वसु उनका है नियामक है नमो अग्नय अग्नि देवता को वहाँ प्रणाम कर रहे थे यहाँ कहते हैं नमो वायव्य पृथ्वी लोक में भौम अग्नि और अंतरिक्ष लोक में वायु नमो अंतरिक्ष वायव्य लोक लोकक्षित अंतरिक्ष लोक का निवास के लिए अंतरिक्ष लोक लोकक्षित दोनों एक ही शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष लोक सितें अंतरिक्ष लोक निवास के लिए वायु देवता को नमस्कार करते हैं और हवन करते हैं लोकम मैं यजमानय बिंद मैं यजमान मेरे लिए आप लोक बिंद बिंद अर्थात प्रापय मेरे को प्राप्त करवाइए ऐस व ही लोक एता अस्मि एता गंता यह यजमान को प्राप्त होगा जो अंतरिक्ष लोक मैं यजमान हूँ मेरे को ही अंतरिक्ष लोक प्राप्त होगा मैं गनता अर्थात जा रहा हूँ आपके लिए साम किया हवन किया इसलिए मेरे को अंतरिक्ष लोक प्राप्त होता है मैं जा रहा हूँ अंतरिक्ष लोक में अत अत्र, अत्र यजमानः परस्ताद आयुष स्वाहा अपजही परिघम इत्युक्तो तिष्ठति तस्मे रुद्रा मध्य दिन शवन अत्र अत्र अर्थात अश्न लोके अभी यजमानस मनुष्य शरीर में है परस्ताद आयु जब यह आयु आयु अर्थात चला जाएगा प्रारब्ध पूरा हो जाएगा स्वाहा कह करके ये मंत्र उच्चारण करके हवन करता है अपजहि परिघम परिघम जो अर्घल कहते हैं जो बंद करने का साधन द्वारा बंद करने का साधन उसको अपजहि अपजहि अपण उसको हटा लीजिए अर्थात द्वारा उन्मुक्त कर दीजिए इस प्रकार की कह करके वो जो दक्षिणाग्नि का पश्चात भाग में बैठा था वो उठ जाता है उठतिष्ठती तस्में रुद्रा माध्यन दिन सवनम सम प्रय्चनती तस्मय यजमान उस यजमान के लिए वह रुद्रदेवता माध्यन दिन सवन को दे देते हैं माध्यन दिन सवन अर्थात माध्यम दिन सवन का जो फल है अंतरिक्ष लोक वह अंतरिक्षलोक रुद्रगण यजमानों को दे देते हैं प्रत्यर्पण कर देते हैं अंतरिक्ष लोगों का अधिकार में रहता है अभी वो यजमान को दे दिए अब अर्थात अभी यजमान को अंतरिक्ष लोग प्राप्त हुआ <coughs> पूरा तृतीय शवन उपाकरणा उपाकरण जघने वहनीय उदंग मुख उपवेश स आदित्यंग सैश्वेव सा सामा भीगा तृतीय सवन उपाकरणात उपाकरणार्थ पूरा तृतीय सवन सायम सवन जब सोम सवन होता है सोम को निचोड़ा जाता है रस निकालने के लिए उपाकरणात उपाकरणार्थ अर्थात ग्रहणात ग्रहणार्थ अर्थात आरंभात् तृतीय सवन आरंभ करने से पहले पूरा आहवण्य से जघन न अग्नि का पीछे भाग में बैठ करके ये आहवण्य अग्नि किस काम में लगता है अग्निहोत्र करने के लिए प्रातः सायं दोनों बार यहा अग्नि का प्रज्वलन करेगा और उसमें अग्निहोत्र हवन करना है उस आहवण्य अग्नि का पश्चात भाग में बैठ करके कैसा बैठेगा कहते हैं उदंग मुख उदंगमुख अर्थात उत्तर दिशा में मुख करके उपविश्य बैठकर के स आदित्यम वैश्वेव श्याम अभिकायति वह यजमान आदित्य संबंधी साम और विश्व देवा संबंधी साम क्रमेण दोनों सामो अभी है आदित्य संबंधी सामो भी है और विश्वदे विश्व देवा संबंधी सामो भी है इसको गाता है गायन करता है वो सामो अभी दिखाते हैं आगे अभी आदित्य संबंधी सामो भी है और विश्व देवा संबंधी साम, सामो इसलिए दो शाम है आगे दिखाते हैं अच्छा लोकद्वार बारणु पश्य मय आजायो आज्या इस प्रकार की एक शाम हो गया ये शाम का तात्पर्य हो गया लोक द्वार अपावृणु लोक द्वार आप उन्मुक्त कर दीजिए अभी ये तृतीय सवन तृतीय सवन के लिए कौन सा लोक का प्रार्थना करेगा स्वर्गलोक दीवलोक क्यों बाकी दो सवन में दो लोक उसका प्राप्त हो गए त्वायम त्वापश्यम हम आपको देखेंगे दर्शन करेंगे आपको आपका क्यों कहेते हैं कि स्वराज्याय प्रथम था राज्यय आगे वैराज्याय अभी कहते हैं स्वराज्याय बाकी जो है हुम और आ ये सब अनर्थक का है आगे कहते हैं आदित्य मथ वैश्वेव अच्छा आदित्य मथ वैश्वेव लोक द्वारम पुणुपेम ता वय सम्रा आज्या आदित्यम अथवा वैश्वेव यहाँ दो देवता है आदित्य है और विश्वदेव ये देवता के जो लोक है वो लोकों का द्वारा आप हमारे लिए उन्मुक्त कर दीजिए वयम त्वा पश्चिम त्वा हम आपका दर्शन करेंगे किसलिए कहते हैं साम्राज्याय ऊपर शाम में था स्वराज्याय अभी कहते हैं साम्राज्याय इस फलों के लिए आप हमको द्वारा उन्मुक्त कर दीजिए अभी शाम साम्राज्याय नो रो रहा रह है साम्राज्याय प्रथम था राज्यय आगे हुआ वैराज्याय आगे हुआ स्वरा स्वराज्याय ये हो गया साम्राज्याय आगे हवन करते हैं अथ जूहोती नभ आदित्येभ्य नम आद्य विश्व विश्वभ्य देभ्यो दिव्यक्षिभ्यो लोकक्षिभ्यो लोक मे यजमानय बिंदत अथ ज्यूहोति ज्योतिर्थद हवन करते हैं आदिभ्य विश्वभ्य आदित्य देवता और विश्वदेव इनके लिए अभी हवन करते हैं ये लोग अर्थात इनका अधिकार में ये किस लोक का नियामको कहते हैं दिविक्षित भी हो लोकक्षित भी ये ये लोक का निवास के लिए दिव्यलोक प्राप्ति के लिए आदित्य और विश्व देवा इनके लिए हवन करता है मैं यजमाय लोकम विंदत मैं यजमान हूँ मेरे लिए आप लोक प्राप्त करवाइए ऐसा वही यजमान से लोक एता स्म्यत्र यजमान स्वाहा अपहत पर परिग... अपहत पिघम पेहल अपहत नहीं था था अच्छा अपहत पिघम्तिक्त उषतिस वे यजम से लोक य्योधुलोक है यह है यजमान यजम का लोक एस्में अर्थात तो मैं जा रहा हूं अर्थात द्यूलोक के लिए मैं प्रस्थान कर रहा हूं अत्र यजमान अभी तक तो किन्तु मैं यह लोक में हूँ मनुष्य शरीर में हूँ आयु सह प्रस्तात तो स्वाहा आयु जो पूरा हो जाएगा इस लोक में मैं अभी द्यूलोक के लिए जा रहा हूं अर्थात तो ये लोक आयु समाप्त होने के बाद मैं द्यूलोक जाऊँगा अपहत परिघम उसमें भी सब अपहत है न अपहत अच्छा अपर अपहत परिघम परिघ अर्थात जो द्वार अर्गल जो बंद करने का उसका साधन है वो अपहत अपहत अर्थात अभी निराकृत हट गया इति उक्तवा उतिष्ठति पहले था अपजहि अर्थात हटाइए अभी कहते हैं अपहत अर्थात हट गया अच्छा अपहत अच्छा बिंदत अपहत हाँ हाँ न ठीक है ये भी लोट का मध्यम पुरुष का बहुवचन है जही हता हा, हत न जही हतम जही हतात हतम हत ठीक है ये बहुवचन का क्यों यहाँ आदित्य है और विश्व देवा है ये बहुवचन विश्व देवा बहुत होते हैं इसलिए बहुवचन होने से तो अपहत और आगे आएगा ये बिंदत बिंदत हो गया चौदह मंत्र में चतुर्दश मंत्र में हो गया बिंदत पूर्व में सब एक एक देवता थे तो कहा जाता था कि बिंद प्राप्त करवाए बिंद बिंदतम बिंदत हो जाएगा और यहाँ इसी प्रकार के हो गया जही हतम हत बहुवचन हुआ जब हमारा आयु पूरा हो जाएगा तब हम द्यूलोक के लिए जाएंगे आप उसका मार्ग उन्मुक्त कर दीजिए अपहत बहुवचन का रूप है तस्मा आदित्याश्च तस्मा आदित्या विश्व च दैवास्तृतीय शवनम संप्रय्छतीस हवे यज्ञ मात्रा वेद य एवं वेद य एवं वेद तस्म ही अर्थात आदित्यस्य विश्वेच च देवा तस्में उसी यजमान के लिए आदित्य और विश्वदेवा यह तृतीय सवन संबंधी है लोक का नियामक है तो वो लोग आदित्य और विश्वदेवा तृतीय सवन तृतीय सवन का अर्थ तृतीय सवन संबंधी द्व्यूलोकों को संप्रय्छती ये भी बहुवचन है इस यजमान को द्व्यूलोक अर्पण कर देते हैं ऐसा है वै यज्ञ से वेद ऐसा है जो अर्पण करते हैं आदित्य और विश्वदेवा यजमान को ये लोक यह कह करके ऐसा है वै यज्ञ से वेद यह जो यजमान है वो यज्ञ का मात्रा को जानता है यज्ञ का परिमाण को जानता है अर्थात क्या क्या यज्ञ इसको ज्ञात तो है ज्ञात तो है अर्थात यहाँ वेद तो उपासते उपासना किया है यह यजमानों उपासना किया है इसलिए इसको यह लोक प्राप्त होता है यह एवं वेद यह एवं वेद ये द्वितीय अध्याय समाप्ति के लिए कहा गया अर्थात यह सब कर्म करके लोक प्राप्ति हो सकती है श्रुति केवल ज्ञान कांड को लेकर के नहीं है केवल मुमुक्षियों के लिए नहीं है श्रुति तो सभी को उपाय बताने के लिए है जिसको यह लोक में कुछ चाहिए कहते पशु चाहिए तो श्रुति बताती है चित्रया यजयत पशु काम तो जिसको चाहिए इसी प्रकार के जिसको पुत्र चाहिए राज्य चाहिए ये सब के लिए श्रुति उपाय बताते हैं अगर संग्रहणी कर्म है तो जो ग्राम चाहता है वो करेगा और जो स्वराट होना चाहता है कहीं राजस्वीय कर्म करें इसी प्रकार की यह लोक में भी फल प्राप्ति करने के लिए श्रुति उपाय बताती है सभी के लिए उपाय श्रुति में है तो इसलिए कुछ फल भी चाहिए तो शास्त्र अनुसार चलने से वो फल प्राप्त होता है और हानि भी नहीं हो जाती है इसके साथ ही द्वितीय खंड पूरा हुआ आगे तृतीय खंड इसमें मधु विषय का विचार किया जाएगा मधु अर्थात कर्मफल कर्मफल मधु क्योंकि सुकृत तो है स्वयं बनाए है और रुचिकर होता है अच्छा पूर्व अध्याय का अंतिम मंत्र में कहा गया एसो वही यज्ञ से मात्रांग वेद यह यज्ञ को जानता है तो इसके लोक प्राप्ति हो रहा है ऐसे ये बात कहा गया अरे यज्ञ में व्यवहार होने वाले साम मंत्र होम ये सब का भी यह विचार हो गया अभी सभी यज्ञ करके अर्थात कोई भी कर्म करे उपासना करे क्या प्राप्त कर सकता है कहते हैं हिरण्य गर्भलों को प्राप्त कर सकता है जो कि यह जो आदित्य मंडल उपलक्षित है तो कर्म का फल यही आदित्य ही होता है आदित्य अर्थात आदित्य उपलक्षित जो हिरण्यगर्भ कहा जाता है और दृश्यमान होता है आदित्य मंडल इसलिए कर्म का उपदेश के बाद ये सब कर्म का जो फल है आदित्य उस विषय को उपासना ये कहते हैं फल विषय को उपासना ये श्रेष्ठ है <coughs> दिखाते हैं आगे ओ असौ व आदि देव मधु तस् दौरव तिरश्चिन वंशो अंतरिक अंतरिक्षम अपूपो मरीचय पुत्रा एक के माध्यम से ये उपासना हमको बताया जा रहा है ओम परमात्मा का ये प्रतीक भी है और वाचक भी है असौ व् आदित्य तो वाह वाह अर्थात भाई वो जो आदित्य अवधारण करवाते हैं वो देव मधु देव मधु अर्थात तो देव संबंधी ये मधु है मधु क्यों कहते हैं कि वो सुख देता है मोदनात मधु कहते हैं सुख देने वाला हर्ष देने वाला इसलिए मधु ये जो आदित्य है वो मधु है आदित्य अर्थात तो लोकों को प्रकाश करने वाला होता है आदित्य इसलिए वो देवताओं का मधु है तस्य द्यऊ रेव तिरस्चिन्ह वंश जो मधु होता है तो कहते हैं मधु वो किसी मधु का जो अपूप होता है कहते हैं छत्ता कहते हैं हिंदी में मधु छत्ता ये तो मधु का छत्ता बनेगा वो मधुमक्षी उसको कोई वृक्ष में डालियों में लगाते हैं तो जिसमें लगाते हैं कहते हैं ये तिरस्चिन्ह वंश तिरस्चिन्ह अर्थात तिरछा तिरस्चि तिरछा अर्थात अगर वो वृक्ष ऐसा ही है इसमें मधु अपूप लग जाएगा नहीं लगता है मधु अपूप अर्थात अपूप छत्ता वो साधारणतः तो जहाँ डालिया ऐसे होगा वहीं लगाया जाएगा इसलिए शब्द व्यवहार किया जाता है तिरस्चिन्ह तिरस्िन्ह अर्थात ये तीर्छा तो अभी यह जो मधु आदित्य हो गए देव मधु ये किस आश्रय से झूलते हैं कहते हैं देउ रेव अर्थात तो वो जब वृक्ष का डाली है वाँस से जिसमें से मधु अपूप झूलता है कहते हैं वो दिव लोक ही वो बाँस से जिससे मधु का छत्ता झूलता रहता है अच्छा ये मधु अपूप अर्थात मधु छत्ता ये क्या चीज है कहते हैं अंतरिक्षम अपूप है। अभी हो गया कि जो दिव लोक है वो हो गया वो वृक्ष का डाली और अंतरिक्ष लोग ये हो गया अपूप और आदित्य आदित्य हो गया मधु मरिचयह पुत्रा आदित्य का जो रश्मि होते हैं मरीचय होते हैं वो पुत्रा पुत्रा अर्थात तो मधुकराहा जो मधुकर होते हैं मधुमोक्षी जो सो पुत्र जो संग्रह करते हैं ये इस प्रकार के रूपों का एक दे दिया जाता है ताकि हमको समझने में उपासना करने में सरल होगा यहाँ तक हो गया अभी हमको इसमें से इतना स्मरण रखना है कि ये जो डाली हुआ शाखा हुआ किसको शाखा कहा गया यहाँ दीवलोकों को और इसमें मधु अपूप छत्ता कौन हो गया अंतरिक्ष लोग और उसमें मधु कौन रहेगा आदित्य और ये मधु बनाने वाले जो मधुकर होंगे किरण रश्मय है मरीचय यहाँ तक हो गया ये सब स्मरण रखें धीरे धीरे अर्थात ये जितना स्मरण रहेगा तो संसार उतना हम भूले जाएँगे धीरे धीरे इसलिए स्मरण रखना आवश्यक ये उपासना है स्मरण रखना मनोकार्य करता है तो ये उपासना हो रहा है <tars> तस्य ये प्रांचो रश्मयस्ता एववास् प्राच्यो मधुनाढ़त एव मधुकृत ऋग्वेद एव पुष्पम ता अमृता आपस्ता एता ऋच तस्य तस्य आदित्य से ये प्रांचो रश्मय प्राचीन पूर्वदिक में जाने वाले आदित्य का जो रश्मि सब होते हैं ताए अश्य प्राच्य मधुनाड्यः मधुनाडी अर्थात जो मधु मधुमक्खी का मधुमक्खी का जो छत्ता देखे हैं उसके अंदर में से छिद्र छिद्र होता है जिसमें मधु भरते हैं कितने में तो उनका जो कहते अंडा अथवा कीड़ा हो रहेंगे और कुछ में तो मधु रहते हैं अच्छा यह सूर्य का जो प्रा पूर्व दिशा में जाने वाले रश्मि है वो सब पूर्व दिशा में अर्थात प्राची मधुनाड्य मधुनाडी अर्थात मधु रहने का वो जो स्थान है सब नाड़ी है वो सब छिद्र जैसा होता है अभी रश्मि ये हो गए मधुनाडी अच्छा ऋच एवं मधुकृतः अभी ऋच एरिचह, ऋच अर्थात ऋख मंत्र ऋख मंत्र सब कर हुए अगे ऋग्वेद एवं पुष्प ऋग्वेद यहाँ ऋग्वेद पुष्प ऋग्वेद से पुष्प अर्थात पुष्प से मधु निकलता है अभी मधु का अर्थ हो गया कर्म फल ऋग वेद से सीधा कर्म मिल जाएगा ना ऋगवेद में जो कर्म कहा गया वो कर्मों को करने से कर्मफल मिलेगा कर्मों को करने से इसलिए ऋग्वेद शब्द से ऋग्वेद में कहा गया जो कर्म उसको लेंगे तो ऋग्वेद में जो कर्म कहा गया वो सब हो गए पुष्प और ये जो ऋग मंत्र हो गए ये हो गया मधुकर यह ऋग मंत्र वो ऋख वेद विहित कर्म में व्यवहार होंगे ऋख कह दिया गया मधुकर और मधुकर जाकर के पुष्प से मधु संग्रह करेंगे इसी प्रकार की यह जो ऋग मंत्र हो गए वह ऋग में कहा गया कर्म संपादन में व्यवहार होंगे जब मधुकर जाकर के पुष्प से मधु संग्रह करेगा अगर आप लोग देखे होंगे कैसे वो घूमता है उसके अंदर में और उसका जो ये सुंड होता है कहते हैं कैसे वो ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे मारता रहेगा तो उसे वो मधु संग्रह करता है अभी वो घूमता रहता है उसके अंदर और उसको आघात करता है तो पुष्प थोड़ा गर्म होगा इसी प्रकार के सब तुलना देते हैं देखिए ऋषि लोग वो सब देखे हैं उस तो आप पढ़ेंगे फिर कभी जो मधु कर ग्रहण करता है खड़े होकर के देखेंगे वो कैसे कार्य करता है इसी प्रकार की ये जो ऋग मंत्र होते हैं कर्मों में व्यवहार होंगे तो कर्मों में व्यवहार होने से उससे कर्म का फल निकलेगा जैसे मधुकर वो पुष्प में जा कर के आघात करने से वहाँ से मधु निकलता है मधु ग्रहण करता है इसी प्रकार के ऋग मंत्र के द्वारा कर्म करने से वो फल निकलेगा ता अमृता आपह वो कर्म में व्यवहार होते हैं जो सोम आज्य घृत ये सब जलीय पदार्थ हैं तो उनको कहा जाता है कि आपह वो सब व्यवहार हुए कर्म में ये व्यवहार हुए व्यवहार ये जलस्थानीय जो पदार्थ है सोम आज्य घृत पय दुग्ध इत्यादि ये सब जलस्थानीय है जलीय है इसलिए उनको आप कह दिया गया और अमृता कह देते हैं कहते हैं कर्म फलों को बनाएंगे ये सब कर्म फल तो निश्चित भोगना पड़ता है इसलिए कर्म फल बनाने में जो सहकारी हो गए सोम घृत और दधि दुग्ध इत्यादि उनको भी अमृत कह दिया गया साधन को भी अमृत शब्द से कह दिया गया तावा एता ता अर्थात ये जो मधुकर हुए यही सब ऋग मंत्र हुए तो इसमें से क्या हुआ कि मधुकर ऋग मंत्र मधुकर हो गए कर्म हो गया पुष्प और ये मंत्र कर्म से कर्म का फल निकलता है जैसे मधुकर पुष्प से रस मधु निकलते हैं यह मंत्र का तात्पर्य यह हो गया यह पूर्व दिशा वाले जो मधुनाडी है उसके लिए कथन हो गया यहाँ ऋग मंत्र और ऋग्वेद भीतः कर्म को लेकर के हो गया इसी प्रकार के अच्छा अभी ये कर्म का फल कहते हैं मधुकर क्या बनाया मधु बनाया वो ऋग्वेद विहित कर्म करने से अभी क्या फल मिलेगा कहते हैं ऋग्वेदम् तप्त यशस्तेज इंद्रियम वीर अन्नाद्यम रसो जायत अभितापक करता हुआ अभ्यतपन अभी ऋग्वेद को ताप करता हुआ अर्थात ऋग्वेदम मंत्रों को व्यवहार करके ऋग्वेद विहित कर्मों को करता है ये हो गया उसको ताप करना जैसे मधु करो पुष्प को तापक अर्थात तपाता है इसी प्रकार की मंत्र कर्मों को तपाते हैं फल निश... फल निष्पादन के लिए अभी एतम ऋग्वेदम अभ्य तपत ऋग्वेद को तपाए अभी ऋग्वेद शब्द का क्या अर्थ हम लोग विचार कर रहे थे कर्म और ये ऋग्वेद विहित तो कर्म को कौन तपाएगा ऋग मंत्र अर्थात ऋग मंत्र व्यवहार हो करके ऋग्वेद विहित कर्म होते हैं तस् अभितप्त अभितप्त तो हो गया ऋग्वेद तप्त तो हो गया अर्थात ऋग्वेद विहित कर्म संपादन हुआ होने से उसे फल क्या होगा कहते हैं यश तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम ये सब पदार्थ से निकलेंगे प्रथम हो गया यश यश अर्थात जो फैलता है विश्रुतत्व अर्थात उसका सब यश सभी को श्रुति गोचर होगा सभी लोग सुनेंगे तेज तेज कहते हैं कि शरीर में होने वाले जो दीप्ति यहाँ शरीर में होने वाले आगे इंद्रिय कहते हैं इंद्रिय में सामर्थ्य आएगा उसका इंद्रिय विकल नहीं हो जाएंगे इंद्रिय का सामर्थ्य हानि नहीं हो जाएगी वीरियम वीरियम बलम सामर्थ्य ये शरीर में आएगा अन्नाद्यम अन्नाद्यम अन्नम च तद आद्यम च अन्न भी उसको प्राप्त होगा यह सब रस हुए रस अर्थात फल ऋग्वेद मंत्रों के द्वारा ऋग् मंत्रों के द्वारा ऋग्वेद कर्म करने से यह सब प्राप्त होंगे ये फल प्राप्त होगा तद व्यक्षरत तद आदित्यम अभिथश्रयद तद्वात तद यदतदादित्य रोहितं रूपम् यह जो अभी फल निष्पन्न हुआ यह फल तद तदर्था वो तो फल फल हो गया यश तेज और इंद्रिय वीर अन्नाद्यम अन्न ये सब फल हुआ ये सब जो फल निष्पन्न हुए यह फल व्यक्षरत अर्थात विशेषण अक्षरत अक्षरत अर्थात गतवान यह फल गया कहाँ गया कहते हैं आदित्यम अभितो आश्रयत आ, यह फल जा करके आश्रयत यह फल जा करके आदित्य में आश्रित हो गया अर्थात ये जो यश आदि सब फल निकला वो सब जा करके आदित्य में आश्रित हुआ आदित्य में आश्रित तो हो गया अर्थात तो फलों जा कर के वहाँ रहा और ये बाद में जाएगा वो फलों को वहाँ भोग करेगा अभी तो फलों को भेज दिया कहते हैं कहीं अगर जाना है कहते हैं बड़ा आदमी है तो जाने से पहले वहाँ का व्यवस्था पहले बना लेगा तभी तो फिर कहेगा जाएगा इसी प्रकार की यह जो उपासना करता है अपना फलों को पहले आदित्य में भेज दिया तो बाद में जाएगा और यह जो आदित्य हुआ ये सब कर्म का फल प्रथम विचार आरंभ में कहा गया था तो ये जो उपासना इत्यादि करता है वही आदित्य में लेकर के फल को रखता है आदित्य उसी उपाय से प्रकाशित तो होता है आगे कहते हैं तद वेयी एतद यह जो उसका फल यश इत्यादि आदित्य में गए कहते हैं तद वेयी एतद वह फल यही है एतद किम कहते हैं कि यद एत आदित्य से रोहित रूपम आदित्य में जो रोहित रूप दिखता है वो यजमान का कर्म का फल है कर्म का फल यश आदि अभी कौन सा वेद विहित कर्म वो क्या था ऋग्वेद तो आदित्य में जो रोहित रूप दिखता है वो ऋग्वेद विहित कर्म जन्य है वो फल है इस प्रकार की उपासना करना है आदित्य में रक्तरूप दिख रहा है कहते हैं यह ऋग्वेद कर्म से वो बना हुआ है आगे कहते हैं एक वेद का विचार हुआ इसी प्रकार के आगे दिखाते हैं अथ ये अस्य दक्षिणा रश्मय स्था एवं अस् दक्षिणा मधु मधुनाढ़ यजुश मधुकृतो यजुर्वेद एव पुष्पता अमृता आपह जैसे यह प्राची दिशा में हो गए द मधुनाडी इसी प्रकार की अभी दक्षिण दिशा में जो रश्मि है वो दक्षिण दिशा का मधुनाडी हो गए मधुनाडी अर्थात अपूप में जो छिद्र रहते हैं यजुंशी एवं मधुकृत पहले तो रिक्त है मधुकर यहाँ अभी यजुमंत्र यजुंशी अर्थात ये यजु हो गया सब मधुकर यजुर्वेद एवं पुष्प यजुर्वेद शब्द का क्या अर्थ लेंगे कर्म यजुर्वेद विहितकर्म वह सब पुष्प होगे गए अर्थात अमृता वो आप अर्थात तो जो सोम घृतु पय दधि ये सब आप अमृत कह दिया गया कि कर्मफल का निष्पादक है निष्पादकता यजुश्येत यजुर्वेद अभ्यतपस्तप यशस्तेज इंद्रि वीर अन्ना रसो अजात तानी यजुंसी यजुंसी यह यजुमंत्र यजुमंत्र मधुकर स्थानीय हो गए एक तम यजुर्वेद अभ्यतपन यज मधुकर होगे यह सब यजुर्वेद को ताप किए यजुर्वेद का अर्थ कर्म अभी कर्म को तपाए तपाए अर्थात कर्म संपादन किए यजमान यजुमंत्र के द्वारा यजुर्वेद विहित कर्म का संपादन किया तस् अभि तप्त अर्थात कर्मण संपादित जो कर्म संपादन हुआ उसका फल होगा यश तेज इंद्रिय वीर अन्नाद्य अन्नाद्य अन्न ये सब रस रस अर्थात फल कर्म किया तो ये सब फल उसको प्राप्त होंगे अभी ये सब फल भी जाएंगे सूर्य में तद्व्यक्षरत तद, तद आदित्यम अभी तो अश्रयद ए तेत आदित्य शुक्ल रूपम तद्यक्षरत तद् तदर्थ तद जो फल हुआ था रस हुआ था यस तेज इंद्रिय वीर अन्नाद्यम ये चार व्यक्षरत विशेषण अगमत गए कहाँ गए कहते हैं आदित्यम अभि आश्रयत तो ये स फल आदित्य में गए <coughs> आदित्य में आश्रित तो हो गए तद वे एतद वो जो आदित्य में गए फल वो यही है कौन सा है कहते हैं यद एतद आदित्य से शुक्ल रूपम आदित्य में जो शुक्ल रूप दिखता है वो यजुर्मंत्रों के द्वारा यजुर्वेद विहित कर्म करने से वो शुक्ल रूप संपादन होता है ऋग्वेद में जो ऋग्वेद विहित कर्म करके आदित्य का कौन सा रूप करवाए थे रोहित रूप रक्त रूप अभी हुआ शुक्ल रूप अथ ये अस प्रत्यो रश्मता मधुकृतः मधुनाढ़ मधुकृत पुष्पं पुष्पता अमृता आपः अथ ये अस प्रत्यश्मय प्रत्यच अर्थात प्रतीच्य दिशा में जाने वाले पश्चिम दिशा में होने वाले वो सब हो गए प्रतीच्य मधुनाढ़ अर्थात पश्चिम दिशा में होने वाला मधुअपूप में जो मधुनाड़ी छिद्र सामान्य एवं मधुकृत मधुकृत मधुकर मधुमक्षी साम मंत्र हो गे मधुमक्षी साम वेद पुष्प ता अमृता आपह ता आपह अमृता शब्द आप से सोम आज्य दुग्ध दधि ये सब अमृता अर्थात अमृत अमृतरूपकर्म फल का निष्पादक होने से उनको अमृत कह दिया गया तीन ता एतानि साम वेद अभ्यतप तस्या तप्त यशस्तेज इंद्रियम वीरम अन्नाद्यम रसो जायत एतानि एता एतम् सामवेद अभ्यतपत देखिए दो बार साम सामा आ गया एतानि सामान्य और एतम् सामवेद अभ्यतपत तो पूर्व में जो एतानि सामान्य लिया गया उससे किसको लेंगे मधुकर को और जो एतम् सामवेदम कहने से कर्म को मंत्रों के द्वारा कर्म का संपादन किया गया तभी तप्त से कर्मण संपादित से जो कर्म किया गया उससे क्या निकलेगा कहते हैं फल रस यश तेज इंद्रिय वीरियम अन्नाद्यम रस उत्पन्न हुआ तो ये तो शब्द समान दिखता है कहते हैं यश तेज इंद्रिय वीर वीर्य रस शब्द समान दिखने पर भी मिलने वाला फल समान नहीं है क्यों आदित्य में जो जाते हैं समान रूप में दिखते हैं वो नहीं दिखते हैं इसलिए यश कहते हैं एक प्रकार की यश नहीं है यजुर्मंत्र से यजुर्वेद विहित कर्म करने से जो यश होगा मंत्र से ऋग्वेद विहित कर्म करने से अलग यश होगा तात्पर्य है अभी रस अर्थात कर्मफल निष्पादन हुआ वो सब कर्म फल जाएंगे आदित्य में आश्रित हो जाएंगे अभितो तद्यक्षरत तदादीत्यम अभीतो अश्रय तद्वाएँद्दादित्यक्षर विशेषण अक्षर गये आदित्यमे गये अभितो अश्रयत पूरा आदित्यमे आश्रित हो, हो गे अभितः परितः आदित्यमें पूरा आश्रित हो गे तदय वो क्या है वो कहते हैं एक किएदादितष्ण साम वेद करने से कहते आदित्य में जो कृष्णूप दिखता है वह सब रस प्राप्त होता है अर्थात वो यश इत्यादि प्राप्त होता है अथ ये अस्य उदंचो रसमयस्ता से उदीच्यो मधुनाड्यो अथर्वा गि एवं मधुकृत पुराण पुष्प अमृता आपह अथ ये अश्य उदंचो रश्मय उदंच अर्थात उत्तर दिशा में होने वाला जो रश्मि वो मधु अपुपका उत्तर दिशा में होने वाले मधुनाडी मधु अर्थात रहने वाले जो छिद्र और यहाँ मधुकर हो जाएंगे भ्रमर हो जाएंगे अथर्वांगस अथर्वांगस ये जो मंत्र है वो तो हो गया मधुकर और यहाँ वेद क्या कौन सा लिया जाएगा कहते हैं इतिहास पुराणम ये सब हो गए पुष्प पहले तीन वेद चले गए अभी पुष्प हो गए इतिहास पुराण तो इतिहास और पुराण कहने से जो सब पढ़ते थे कि ऐसे हुआ वो राजा हो गया ये चला गया वो नहीं है पुराण कहने से भी वो जो महाभारत ये विष्णु पुराण या आदित्य पुराण वो सब नहीं है वेद का अंगभूत जो इतिहास और पुराण इतिहास अर्थात तो इतिहा आश इस प्रकार की हुआ था हम लोग सो जगह जगह पढ़ते हैं कठोपनिषद में पढ़ते हैं नचिकेता गए थे ऐसे ही यमराज के पास प्रश्नोपनिषद में पढ़ते हैं कि ये छह ऋषि ये सब गए पिपलाद के पास मुंडक में सर्वत्र ये सब जो इस प्रकार की कहा जाता है इति इतिहा आशा आशा अर्थात इस प्रकार की था वेद में भी है। और ये और यह पुराण कहते हैं ये अश्वेध होने का समय में कर्म जिस समय में होगा होगा सायंकाल में गोष्ठी होता है अर्थात ऋतु लोग यजमानों को कथा सुनाएंगे वो सबको कहा जाता है पारिप्लव वो कथा उस सबको ये पुराना शब्द से कहा जाता है और वो कथा में सब तत्वों का कथन होता है जैसे कहते हैं ना ये भागवत सुने अथवा रामायण सुनेंगे कथा चलेगा तो बीच में कहीं आएगा जैसे भागवत का दशम स्कंद में आता है ऐसे हुआ कहते हैं उसको बंदी में सब डाल दिया कंस डालने के बाद फिर ऐसे भगवान वहाँ आए देवकी क्या शरीर में ऐसा ऐसा सब कथन हुआ उसके बाद सब ब्रह्मा जी लोग आए उनको स्तुति करने के लिए और ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं आप देवकी नंदन है कहेंगे फिर कहेंगे आप जगत का कारण है अभी देवकीनंदन कहकर के स्थलों को दिखा रहे थे फिर आगे कहेंगे आप जगत का कारण है तो ईश्वर स्थिति को ले आगे कहेंगे आप जगत का कारण नहीं आप कारण आतीत तो है शुद्ध का कथन कर देंगे तो उसको कहने के लिए कोई 25 श्लोक हैं फिर चलेगा कथा इसी प्रकार के कहते हैं ये सब जो कर्म होता है ये कर्म का जब अपरान्न सायं काल में ये सब पारीप्लव सुनाया जाता है कथा सुनाया जाता है उससे सब आचार विषयक कर्म का फल और कर्म त्रुटिपूर्ण होने से उसका क्या होगा कठिनाई होगी ये सब बताया जाता है आगे अथ ये अश्य ऊर्ध्वा रस्मयस रस्मयस्ता ऊर्ध्वा रश्मयस्ता एवं ऊर्ध् मधुनाड्यो गुह्या एवा देशा मधुकृतो ब्रह्म पुष्प ता अमृता आपह जो ऊर्ध्व दिशा में जाने वाले रश्मि कहते हैं कि ऊर्ध्वा मधुनाड्य ऊपर दिशा में होने वाले जो मधुनाडी और गुह्या एवं आदेशा गुहिया अर्थात तो गोपनीय रहस्य रहस्य तो वो जो आदेश मतलब रहस्य एकांत स्थान पर दिया जाता है कहते हैं वो सब हो गए इसका मधुकृत मधुकर पहले जैसे मंत्र से मधुकर होते थे अथवा अथर्वांग से इस मधुकर होते थे अभी कहते हैं जो गुह्य गोपनीय आदेश है वो मधुकर हो गए ब्रह्म एवं पुष्प ब्रह्म शब्द का अर्थ वेद में जो श्रेष्ठ है प्रणव यहाँ प्रणव पुष्प हुआ प्रणव अर्थात ओंकार ता आप अमृता आपो कहने से वही जो सोम घृत दुग्ध दधि ये सब अमृत कहा जाता है अमृत कर्म फल का संपादक होने से तेवाएते गुह्या आदेशा एतद् त्रह्म अभ्यतप अभ्यतपन तस्तप्त यशस्तेज इंद्रियं वीर अन्नाद्यम रसो जायत तेवाएते गुह्या आदेशा यह सधुकर स्थानीय है यह गुह्य आदेश यह पुष्प को तपाएंगे पुष्प हो गया ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मशब्द का अर्थ प्रणव ओंकार अभी ओंकार को तपाए अर्थात तो ओंकारो साध्य कुछ कर्म की तस्य अभितप्त से ये जो ओंकार का संपादन किया गया अर्थात ओंकार विशिष्ट कर्म अथवा उपासना इत्यादि किया गया उससे रस निकलेगा रस हो गया यश तेज इंद्रियम वीरियम अन्नाद्यम ये सब रस उत्पन्न हुए अच्छा यह रसा भी उत्पन्न होकर के आगे कहते हैं तद् व्यक्षरत तद आदित्यम अभि तो आश्रय तद्वा एत यदत आदित्य से मध्य क्षोभत इव अभी ऊर्ध अर्थात ये गुह्य आदेश के द्वारा प्रणव का ये अनुष्ठान करने से जो रस निकला वो रस सब आदित्यों में जाएंगे आदित्यों को आश्रय करेंगे वह रसा आदित्य में रहेंगे तो किस रूप से रहते हैं कहते हैं यद ये तद तो आदित्य से मध्य क्षोभतः तो इव अर्थात चलनशील जैसा जो दिखता है ये सामान्य चक्षु से नहीं दिखता है जो समाहित दृष्टि कहते हैं कि जो एकाग्र चित्त होते हैं उनको सूर्य का अंदर में कुछ चलनशील जैसा दिखता है थोड़ा एकाग्र होकर के भी देखेंगे ना अगर मरुभूमि है और बहुत प्रखर अर्थात किरण है में है तो भी लगेगा जल से पूरा हिल रहा है इसी प्रकार की आदित्य में कुछ चलन जैसा दिखता है ते वे रसांग रस रशा, वेदाही रसास्तेषा एक ते रसास्तानी व एतान्मृता अमृतानी वेदा हमृतास्तेषा एतानी अमृता ते वा एते रसा रस ये जब रोहित लोहित शुक्ल कृष्ण आगे जो मध्य में जो क्षोभण कह दिया गया ये सब हो गया रसों का भी रस तो क्यों कहते हैं कर्म किया तो उसे यश इत्यादि बने तो यश वीर और अन्नाद्य ये सब इंद्रिय ये सब हुए कर्म का रस अभी यह सब जो रस ये गए आदित्य में जा करके इस रूप में रहे अर्थात ये रसों का रस हो गया वेदाही अच्छा वेदा ही रसा तेसा में ते रस अच्छा अच्छा वेद को रस कहा गया और यह वेद का भी यह रस है इसलिए रस का रस ठीक है यह इसका व्युत्पत्ति है रसा शब्द से वेद को कहा गया क्योंकि वो श्रेष्ठ है वेद और वेद का भी यह रस हुआ वेद अर्थात वेद भीतः तो कर्म करने से यह सब निष्पन्न हुए इसलिए इनको रसा नाम रस कहा गया और कहते हैं कि एतानी अमृता नाम अमृता ने ये अमृत का भी अमृत है तो अमृत कौन है कहते हैं वेद अमृत है और वेद का भी ये रस है इसलिए अमृत का भी अमृत है ये जो आदित्य में रोहित शुक्ल कृष्ण क्षोभणा इत्यादि ये सब रसों का रस इस प्रकार की यह चिंतन करने के लिए उपासना कही गई है तद प्रथम अमृत तद्वसवीव अग्निना मुख्य न वेद्नि न पिबंध अमृतम दृष्टि तृप्यती तद यद प्रथम अमृतम अभी प्रथमें मंत्र के द्वारा ऋग्वेद कर्म किए थे वो यश इत्यादि आदित्य में गए और किस रूप में रहे थे रोहित रूप में तद्द प्रथम अमृत कहते हैं कि ये प्रथम अमृतम अर्थात तो जो रोहित रूप हुआ था रोहित रूप से जो दिख रहा है तद बसव उपजीवन्ति तद द्वितीय वचन उसको ये वसु लोग उपजीवंती अर्थात तो उसका ग्रहण करते हैं उसका भक्षण करते हैं के न कहते हैं अग्नि ना मुखे न ये अग्नि ये भी अष्टवशु में आते हैं कहते हैं अग्नि प्रधान हो करके वसु लोग ये रोहित रूप रस को ग्रहण करते हैं न वे देवा असमंती न पीबंती अग्नि को प्रधान बना करके पशु लोग यह रोहित रूप को भोग करने लगे कहते हैं भोग किए तो फिर वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा उसका समाप्ति हो जाएगी कहते हैं न वे देवा असमंती न पीबंती देवता लोग खा नहीं लेते हैं पी नहीं लेते हैं इसलिए निश्चित रूप से उनको अर्पण प्रथम करना है बाद में अब खाइए कोई भय नहीं है देवता लोग खा नहीं लेते हैं पी नहीं लेते हैं फिर देवता लोग कहते हैं देवा अमृतम दृष्ट्वा तृप्यंती देवता लोग केवल दर्शन करके ही वो तृप्त हो जाते हैं तो ये मर्त्य लोग में मिलने वाला पदार्थ कहते हैं कि वो लोग इसको ग्रहण नहीं करते हैं पर यहाँ तो हम आदित्य लोगों का बात है देवता लोग दृष्टवा तृप्यंती सभी इंद्रिय से अर्थात अपना जितने इंद्रिय है सभी इंद्रिय से उस पदार्थ को केवल उपलब्ध करके तृप्त हो जाते हैं तो है रोहित रूपक वो केवल चक्षु से देखेंगे कहते हैं कि रोहित रूपक वो क्या पदार्थ है कहते हैं यश इंद्रिय वीर अन्न ये सब अलग अलग इंद्रिय से ग्रहण होंगे जो यश है वो श्रवण इंद्रिय से ग्रहण होगा जो इंद्रिय है कहते वो तो इंद्रिय में बल रहेगा वो तो स्वयं को अनुभव होगा इसलिए रोहित रूप अर्थात केवल चक्षुर इस प्रकार की यहाँ नहीं लेना है तो रूपम तूपम अभिशंब रूपात उद्यंती यह जो बसव हो गए जो रोहित रूप को आश्रय करते हैं इनका कुछ निर्दिष्ट भोग काल है वो उस रोहित रूप को आश्रित तो करके रहेंगे जब उनका भोग काल होगा तब तो वो उठ जाएंगे उत्साहित होकर के उठ जाएंगे उठ करके भोग करेंगे और जब उनका भोग काल नहीं रहेगा वो उदासीन रहे होकर के शांत रहेंगे हमारा पुराण में दिखाया जाता है ना जो कुंभकर्ण था कहते हैं उसका पूरा सारे साल उसका भोग काल रहता है नहीं रहेगा कुछ समय भोग काल रहेगा कुछ समय भोग काल नहीं रहेगा जब उनका दिवस समय आएगा भोग काल होगा उस समय में उत्साहित होकर के भोग करेंगे और पुनः जब भोग काल पूरा हो जाएगा कहते हैं कि उदासीन हो जाएंगे उदासीन होकर के कहाँ रहेंगे कहेंगे यही रोहित रूप में रहेंगे फिर जब आएंगे उत्साहित तो होकर के भोग करने के लिए कहाँ से कहते हैं वही रोहित रूप से आएंगे इसी को कह देते हैं तो एतदेव रूपम अभिशंबिसी क्योंकि पूर्व में कहा गया वो लोग खाली देख करके तृप्त हो जाते हैं खाली अगर देख करके जो तृप्त हो जाएगा क्या वो क्या कुछ और कुर्दन करेगा उछलकूद करेगा अर्थात तो निरुद्यम होगा ये संशय हो गया तो फिर वो लोग ठीक है खाली देखना ही तो है तो यो मंत्र कहता है इस प्रकार की नहीं है पूरा उत्साहित तो होते हैं ते ऐतदेव रूपम अभिशंबिशंति तस्माद रूपात उद्यंती इसी रूप में प्रविष्ट हो जाते हैं जब भोग काल नहीं है तो उदासीन होकर के इसमें शांत रहते हैं भोग काल होता है तो फिर उत्साहित होकर के भोग करते हैं स य एकदमृत वेद वशूना अग्निव मुखनेमृत दृष्टि तृप्यति स एतस्माद एकदम अभिशंसति तस्माद योगक जो कोई उपासक जो है मंत्र में कहा गया ऋग वेद विहित कर्म ऋग मंत्रों के द्वारा संपादन करके यश प्राप्त करके जो आदित्य में रहता है जिसको वसु लोग भोग करते हैं जो इस प्रकार के उपासना करता है कहते हैं स य एत देव अमृतम वेद वेद अर्थात उपासते वो वसु नाम एव एको भूतवा आगे वो वसुओं के बीच में एक होगा अर्थात वो प्राप्त करेगा वो स्थिति करके अग्नि न एवं मुखे न एतद अमृतम दृष्ट तृप्यती प्रधान होकर के पशुओं तो का बीच में एक हो जाएगा तो अग्नि प्रधान होकर के यह जो अमृत कर्म का फल हुआ था दृष्टुआ तृप्यती फिर वो तृप्त होगा स एतदेव रूपम अभिशंबिशति जब भोग काल नहीं है तो उसी रोहित रूप में उदासीन होकर के रहेगा भोग काल आएगा तो फिर उत्साहित होकर के उससे निकल करके भोग करेगा आदित्यः पुरस्तात् पुरस्तात्दयता पश्चात अस्तमेता वशूनाम एवं तबत आधिपत्यम स्वाराज्यम पर आदित्य पुरस्तात् उदयता पश्चात अस्तमेता। जितने समय काल आदित्य पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त होता है उतने समय तक पशुओं का आधिपत्य रहेगा अर्थात उनका भोग काल रहेगा क्योंकि दिवस समय में ही भोग होगा अभी यह जो ऋग्वेद विहित कर्म किया उसको जो फल प्राप्त होता है तो उतने समय तक वो फल भोग करेगा आदित्य पूर्व दिशा में उदय हो करके जो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाते हैं स्वराज्यम परियेता स्वराज्य को प्राप्त करेगा स्वराज्य अर्थात स्वराट कहते हैं स्वतंत्र होगा अर्थात जैसे कर्म करके जो चंद्रमंडल को जाते हैं वो देवताओं का भोग्य होते हैं अर्थात देवताओं का सेवक होते हैं सेवक हो, मतलब देवता स्वामी बनकर करके रहेंगे ये लोग सेवक होंगे फिर स्वामी देवता नियामक जितना भोग देगा उतना ये लोग करेंगे यह किंतु जो उपासना करके ऋग्वेद विहित कर्म ऋग मंत्रों के द्वारा संपादन करके जो जाता है वो ऐसे देवताओं का अधीन नहीं होता इसलिए कहते हैं कि स्वराज्यम पर वो स्वतंत्र होता है कर्म फल भोग करने के लिए वो परतंत्र नहीं होता है वहाँ यह हो गया जो पूर्व दिशा वाला था ऋग्वेद विहित तो कर्म था और लोहित तो रूप था आगे कहते हैं अथ यद्तीय तद् रुद्रा उपजीवती इंद्रेण मुखेन न वेदेव अश्नती न पिबन्ति पिबंध अमृत दृष्टि तृप्यती अथ यदिण अमृत द्वितीय अमृत द्वितीय अमृत ये दक्षिण दिशा वाला था वेद था वहाँ यजुर्वेद यजुर्वेद विहित जो कर्म वो कर्म करने से जो अमृत यश इत्यादि हुआ कहते हैं तद रुद्रा उपजीवन्ति रुद्रा कति रुद्रा एकादश तो ये भी गौण वाले हैं रुद्रा रुद्रा एकादश एकादश रुद्र यह जो द्वितीय अमृत हुआ उसको आश्रय करते हैं अर्थत तो तो उसका भोग करते हैं ये द्वितीय अमृत का वर्णन क्या था शुक्ल इसको आश्रय करते हैं और अभी ये रुद, एकादश रुद्र में कहते हैं इंद्रेण मुखे न इंद्र प्रधान हो करके इंद्र को प्रधान बना करके रुद्र लोग यह जो शुक्ल अमृत होता है उसका भोग करते हैं न भी देवा अवसनती न पिबंती ए तो अमृतम दृष्टवा तृपियंती लोग ऐसे हैं अर्थात भोजन नहीं करते हैं पान नहीं करते देख करके तृप्त हो जाते हैं ये जो कर्म फल तो एतदेव रूपम अभिशंबिशंति एत तस्माद उद्यंती यह जो रुद्र हो गए जब उनका भोग काल आता है तो यही शुक्ल रूप से उत्पन्न होते हैं जब भोग काल नहीं रहता है, तो इसी शुक्ल रूप में उदासीन होकर के रहते हैं अभिशंबिशंति उदासीन होकर के रहते हैं उद्यंती उत्साहित तो, उत्साहितो भूत आगछंती स य एकद अमृत वेद रुद्राणको भूतेन्द्रेण्व मुखेनैतदृत तृप्यति सदम अभिशंस उदेति एक उदेति स य एतदेव अमृत वेद जो है द्वितीय अमृत को जो रूप होता है जाकर के आदित्य में और यजुर्वेद विहित कर्म से निष्पन्न होता है इसको जो वेद वेद अर्थात अनुष्ठान किया है रुद्राणाम एक वो भूतवा वो रुद्रगण में एक होता है और रुद्रगण में इंद्र प्रधान हो करके उस फल को भोग करेगा अमृत को दृष्टवा तृप्यती वो भी अर्थात जो ये अनुष्ठान किया है यजुर्वेद विहित कर्मों का वो भी उसका जब शरीर छूट जाएगा कहते हैं कि वो भी जाकर के ये रुद्रों का बीच में एक हो करके जब फलभोग करने का समय तो उत्साहित तो होकर के फलभोग करेगा जब फलभोग करने का समय नहीं है अर्थात रात्रि काल है तब तो उदासीन होकर के रहेगा अभी इसका भोग काल कितना होगा तो उसका तो भोग काल कह दिया था सूर्य पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में अस्त हो जाएंगे इतना समय उसका भोग काल था अभी कहते हैं यावद आदित्य पूर्वस्ता उदयता पश्चात अस्तमेता द्विस्तावत दक्षिणतो तो उत्तरतो अस्तमेता उत्तरत्वस् अस्तमयता रुद्राणमे तावत आधिपत्यम आदित्य पूर्व दिशा में उदय होकर के पश्चिम दिशा में अस्त होता है जितना समय लगता है तो उसका द्विगुण समय लगता है जब आदित्य दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में अस्त होगा थोड़ा समझना कठिन हो जाएगा दक्षिण में उदय उ दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में अस्त हो जाएगा आदित्य ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि जो ये घूमने वाला घड़ी कांटा होता है आजकल तो धीरे धीरे वो भी नहीं रहेगा कुछ साल के बाद वो नहीं मिलेगा <laughs> तो वो जो होता है मान लीजिए कि वो कांटा जैसा घूमता है आदित्य ऐसा अर्थात ये सुमेरु पर्वत लेकर के भूमंडल ले करके आदित्य ऐसा घूमते हैं मान लीजिए अभी आदित्य जहाँ घड़ी में तीन बजा हुआ है अगर घड़ी में जहाँ तीन बजा हुआ है उसको हम पूर्व दिशा मानेंगे तो घड़ी में जो बारह है बारह बजता है उसको क्या दिशा फिर हो जाएगा उत्तर दिशा हो जाएगा और घड़ी में जो छः हो जाएगा दक्षिण दिशा हो जाएगा और जो नौ हो जाएगा पश्चिम दिशा हो जाएगा तो जो अभी तीन बजने का स्थान पर खड़ा है आदित्य घड़ी का कांटा जैसा घूम रहे हैं वो व्यक्ति खड़ा है तीन बजने के स्थान पर अर्थात पूर्व दिशा में खड़ा है आदित्य घूम रहे हैं कब उस व्यक्ति को आदित्य दिख जाएगा आदित्य घूम रहे हैं घड़ी का कांटा जैसा है जब आदित्य नौ में रहेगा वो तीन वाला जो खड़ा है उसको दिखेगा आदित्य नहीं दिखेगा आदित्य अभी नौ से घूमेंगे किस दिशा में जाएंगे उत्तर दिशा में जाएंगे जब उत्तर दिशा पार कर जाएंगे आदित्य जो पूर्व में खड़ा हुआ है अभी उसको दिखेगा जो तीन में खड़ा है जब आदित्य बारह को पार करेंगे उसको दिखेगा आदित्य आएंगे उसके ऊपर होकर के जाएंगे छः तक जाएंगे आदित्य और तो छः कौन सा दिशा हो गया दक्षिण दिशा जैसे आदित्य दक्षिण दिशा पार कर जाएंगे फिर उसको और दिखेगा तो जो अभी पूर्व दिशा में खड़ा है उसके लिए आदित्य अभी कहाँ से उदय हुए उत्तर दिशा में उदय हुए और कहाँ अस्त हो गए दक्षिण दिशा में अस्त हो गए वही बात ये कह रहे हैं यहाँ तक तो ये भी विपरीत दिखा रहे हैं दक्षिणत्व तो उदय और उत्तर तो, तो। दक्षिण से आदित्य उदय हो रहे हैं और उत्तर में अस्त हो गए ये व्यक्ति कहाँ खड़ा है नौ में खड़ा है अर्थात पश्चिम दिशा में ये खड़ा है तो क्यों कहते हैं मंत्र में वही कहा गया था कि उसका जो प्रतीचय रश्मय जो उसका प्रतीचय मधुनाड़ी ये सब कहा गया अर्थात ये व्यक्ति अभी पश्चिम दिशा में खड़ा है अभी ये कितना समय लगेगा कहते हैं कि आदित्य को यह जो समय है आदित्य पूर्व से उदय होकर के पश्चिम में अस्त हो जाते हैं पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में अस्त हो जाते हैं वो व्यक्ति कहाँ खड़ा है आदित्य पूर्व में उदय होते हैं पश्चिम में अस्त हो गए दक्षिण में खड़ा हुआ है छ में खड़ा हुआ है तो उसके लिए जितना समय लगता है अभी कहते हैं कि यह दुगना समय लगता है अर्थात आदित्य का ये जो कक्ष पथ है वो ऐसे वर्तूलाकार नहीं है देखिए मंत्र हमको ये सब बताते हैं चलिए और अधिक विचार करेंगे तो ये सब विज्ञान के साथ थोड़ा विवाद होगा और नहीं जाएंगे तो इतना ही हमको जान लेना है स यावत् आदित्य पुरस्तात्दयता पश्चात अस्तमय था जितना समय लगा था द्विस्तावत्त दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में अस्त होंगे रुद्राणमे तवत्त आधिपत्यम यह जो रुद्र रुद्र अर्थात यजुर्वेद होने वाले कर्म कर्म का फलों को भोग करने वाले शुक्ल रूप में आश्रय करके रहने वाले और उतने समय तक फलो भोग करेंगे स्वराज्यम पर्यता स्वतंत्र होकर के कर्म फलो भोग करेंगे अथ य तृतीय अमृतम तद आदित्य उपजीवन्ति वरुणेन मुखे न वे देवा असनति न पिबंते तमृतम दृष्टि तृप तृप्यती यद तृतीय तृतीय अर्थात ये जो प्रतीचि दिशा में होने वाला और इसका जो रस जाकर के आदित्य में रहेगा वो किस वर्ण था कृष्णवर्ण था तद तो आदित्य उपजीवती द्वादश आदित्य इसको भोग करते हैं वरुणों को प्रधान बना करके देवता लोग अर्थात भोजन पान इत्यादि नहीं करके देख करके ही तृप्त हो जाते हैं स एक तूपंभीस ये तस्माद उद्य भोग आने से उत्साहित हो करके यही कृष्ण रूप से निकलते हैं और जब भोग नहीं रहता है तो उदासीन हो करके कृष्ण रूप में रहते हैं स यह दित्यानाम वेदादितियाको भूत वरुणे मुखेन एक अमृत दृष्टि तृप्यति सतद अभिशंबती एक उदेति स य एक तद अमृतम वेद वेद जो इसका अनुष्ठान किया है साम विहित कर्म का अनुष्ठान किया है आदित्या नाम एको भूतवा फिर आगे आदित्यों में से एक हो करके वरुणों को प्रधान बना करके कर्म का फल भोग करेगा केवल दर्शन मात्र से कर्म का फल भोग हो जाएगा जब भोग काल आएगा उत्साहित तो होकर के भोग करेगा जब भोग काल नहीं है तो उदासीन होकर के रहेगा स यावद आदित्यो दक्षिणत उदय तो उत्तरत्व अस्तमेयता द्वीपतावत् उदयता पुरस्ताद अस्तमेयता आदित्याम एव ताव आधिपत्यम स्वाराज्यम यावत् आदित्य दक्षिण से उदय होकर के उत्तर में अस्त हुआ पूर्व मंत्र में कहा गया था उसका भी दुगुणा हो जाएगा अर्थात पूर्व में उदय होकर के पश्चिम में अस्त हुआ था उसका अभी कितने गुणा हो जाएगा चार गुणा हो जाएगा पुरस्ताद अस्तमता आदिनावदिपत्यम यह आदित्यों का उतने समय तक भोग काल रहेगा यह जो सामवेद तो कर्म जो करता है तो वो आदित्यों के साथ एक होकर के फलभोग करेगा इतने दिन तक फलभोग करेगा अथ यतुर्थम अमृत तन मरुता उपजीवती सोमे मुखे न मुखेन न वै देवा अश्नती न पिबंध अमृत दृष्टि तृप्यती एक तद रूपम अभिशंब ए तस्माद्यति अथ यह चतुर्थम अमृतम चतुर्थ अर्थात उत्तर दिशा में होने वाला जो अथर्वाग वहाँ थे मधुकर और वहाँ इतिहास पुराण इत्यादि स पुष्प थे पुष्प स्थानीय उस मरु उसको मरुत भोग करते हैं उस कर्मफल को मरुतलो भोग करते हैं जो आदित्य में क्षोभण हो कर के अनुभव होता है मरुत लोग जो उस कर्मफलों को भोग करते हैं सोमे न मुखे न सोमचंद्र चंद्र को प्रधान बना करके भोग करते हैं केवल दर्शन मात्र से देवता लोग तो कोई भोजन पान इत्यादि नहीं करते हैं तो ये तदेव रूपम अभिसंभीति जब उनका भोग काल नहीं रहता है तो वही जो क्षोभण रूप होता है उसमें उदासीन होकर के रहते हैं भोग काल आने से उत्साहित होकर के भोग करते हैं वेद स एकद अमृत वेद मरुताम एवैको भूत सोम मुख्यदवामृत दृष्टि तृप्यति स एकदम अभिशीसतीतस्मादे स यतद अमृत वेद ये जो चतुर्थ अमृत कहा गया क्षोभन रूप आदित्य का इसको जो अनुष्ठान करता है मरुतों के बीच में एक होकर के सोम प्रधान हो करके अमृत का कर्मफल का भोग करता है भोग अर्थात केवल अधिष्ट दर्शन करके तृप्त हो जाता है जब भोग का काल नहीं रहता है उदासीन होकर के रहता है भोग काल आने से उसी क्षोभन रूप से उत्साहित होकर के निकल करके भोग करता है इसका भोग काल आगे कहते हैं स यावदित्य पश्चाद उदयता पूर्वस्ताद अस्तमयता द्विस्तावदयता दक्षिणत्वस्तमता मरुतामेव तबद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्यता जितने समय आदित्य पश्चिम में उदय होकर के पूर्व में अस्त हुए उसका द्विगुण समय आदित्य उत्तर से उदय होकर के दक्षिण में अस्त होते हैं तो यह मरुत मरुदगणों का उतने समय पर्यंत भोग काल है और यह जो अनुष्ठान किया है ये अथर्वाग यह मंत्रों के द्वारा उतने समय पर्यंत वो भी भोग करेगा ये मरुदों के साथ एक होकर के अथ यम अमृत तद साध्या उपजीवन्ति ब्रम्हण मुखेन न वेदेवा असनती न पिबन्ति पिबंध तदैवामृत दृष्टि तृप्यती जो पंचम अमृतम कहा गया था जो ऊर्ध्वा मधुनाड्य इसको अच्छा हाँ गुहिया आदेश है ये प्रणव जो आदेश है वो सब वहाँ मधुकर थे प्रणव पुष्प था उससे जो कर्म करने से जो फल निकला था वो फलों को साध्य लोग उपजीवंती भोग करते हैं ब्रह्मणा मुख्य ब्रह्मा को मुख्य बना करके देवता लोग भोजन पान नहीं करते देख देख करके ही तृप्त हो जाते हैं तो एक तदेव रूपम अभिशमिशत्य अभिसमिशंति तस्माद रूपा उद्यंती यह जो साध्य गण होते हैं ए, जब पंचम अमृत में ही उदासीन होकर के रहते हैं जब भोग काल नहीं है जब भोग काल हुआ उसी पंचम अमृत से उत्साहित होकर के पुनः प्रकट होते हैं स यह एकद अमृत वेद असाध्यान एवैको भूत ब्रह्मणीव मुखेन एक अमृत दृष्टि तृप्यति स एतदेव एकदम अभिशंस तस्मादेती जो यह पंचम अमृत का अनुष्ठान किया है साधियों का बीच में एक होगा होकर के ब्रह्मा को मुख्य बना करके इस अमृत का कर्मफल का भोग करेगा एतदेव अमृतम दृष्टा त्रिपेती केवल दर्शन मात्र से क्योंकि अभी वो साधियों का बीच में एक हुआ स एतदेव रूपम अभिशंबिसती जब भोग काल नहीं है तो यह पंचम अमृत में उदासीन होकर के रहेगा भोग काल आया तो उत्साहित तो होकर के निकलेगा स याव आदित्य उत्तरत्व उदयता दक्षिणत्व अस्तमेता द्विसवत्त ऊर्धम उदयता अर्वाग अस्तमेता साध्यानमेव तावत् आधिपत्यम स्वराज्यम पियेता यह जो पंचम अमृत का भोग करने वाले उसका भोग काल जितने समय आदित्य उत्तर से उदय हो कर के दक्षिण में अस्त हुए जो पूर्व में कहा गया था द्विश तावत ऊर्धवम उदयता और वाक अस्तमयता ऊपर से उदय होगा और नीचे अस्त हो जाएगा अर्थात आदित्य अन्य दिशा में भी चलता है इसी प्रकार की सब चिंतन कर लेना है साध्यानामे वह ताबत आधिपत्यम उतने समय साध्यों का भोग काल है स्वतंत्र होकर के भोग करेगा यह सब जो सविता का उदय अस्त कहा गया ये वास्तव सूर्य में कोई उदय अस्त नहीं है तत्त स्थान में जो निवासी होते हैं उनका दृष्टि में इसी इस प्रकार की दिखेगा सूर्य में वास्तविक कोई उदय अवस्था नहीं है लोगों की दृष्टि से कहते हैं ये जो धरती लोग में हम लोग हैं तो हम लोग का जो उदय अवस्था होता है और जो अन्य देश में रहेगा तो उसका उदय अवस्था समान नहीं होगा ये प्रतिदेशोदेश भिन्न हो जाता है उदय वस्तु समय कहते हैं समय बदल जाता है तो पूरा पृथ्वी विपरीत दिशा में घूम जाएगा तो कहते हैं एक दिन बच जाएगा <laughs> और जिस दिशा में घूमता है चलते हैं तो कहते हैं एक दिन नाश हो जाएगा हानि हो जाएगी चलिए इस प्रकार की यह आदित्य विषय का यह मधु कहा गया यह जो मधु कहते हैं कि यह तो आदित्य का उदय अस्त होने वाला सब यह कर्मफल कहा गया उतने समय तक तो कर्मफल भोग करने का समय रहेगा बाकी समय में कर्मफल फल भोग नहीं करेगा यह तो अर्थात तो कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा इस प्रकार की स्थिति आगे कहते हैं हमेशा जो कर्मफल मिलने वाला जो स्थिति जहां ये आदित्य का उदय अस्त को लेकर के कर्म फल में कोई परिवर्तन जहाँ नहीं हो जाने वाला है उसक में उस ऊश्लोक की प्राप्ति अभी हो सक होगा अथ तत् ऊर्धम उदेत्य नैवो देता नस्तम एक नस्त ए, न अस्त अस्त न अस्त एक मध्य स्थाता तदेश श्लोक न अस्तम एक दिव्य दिवसन होगा एता त्रिश्चून से अच्छा न अस्तम एता <coughs> अथ तत् ऊर्ध उदेत्य न उदेता न अस्तम एता न उदेता पहले दिया है अस्तम एता त्रिजंत है ये सो अथ अथ अर्थात यहाँ तक जो सो विचार हुआ प्राणियों का कर्मफल सूर्य अर्थात तो सूर्य का परिवर्तन के अनुसार ये सब प्राणियों का कर्मफल जो कि अनित्य हो गया प्राणियों को जो कर्म से मिलता है वो सब अनित्य हुआ रि कहते हैं अतः अथ इसके आगे इसके आगे अर्थात तो प्राणियों का अनुग्रह ये जो सब काल से परिचिन होता है उस काल परिच्छिन्न से ऊपर अर्थात जहाँ काल का परिच्छेद नहीं होता है काल का परिच्छेद जहाँ नहीं होगा वहाँ सूर्य का उदय अस्त होगा नहीं होगा इसलिए कहते हैं ततो उर्धो उदेत्य नव उदयता न अस्तम एता वो एक बार उदय हुआ तो कहते हैं आगे फिर और उदय नहीं होगा और अस्त नहीं होगा अर्थात नित्य फिर इसी प्रकार की स्थिति कहते हैं एक अल एव मध्यस्थाता एक अल एक अल, एक अल एकाकी अकेला कह देते हैं एक अल एव मध्यस्थाता अब सूर्य का वहाँ कोई गति नहीं है कोई उदय अस्त ये सब नहीं है तद ऐसा श्लोक ये सूर्य का वो स्थिति अर्थात वो ब्रह्मलोक में वो स्थिति वहाँ कोई सूर्य का उदय अस्त इत्यादि नहीं हो जाता है अर्थात तो प्राणियों का कोई काल का परिच्छेद हो जाएगा उस प्रकार की वहाँ नहीं होता है वहाँ कहीं अहोरात्र सूर्य अगर परिवर्तन होते रहेंगे तो दिन रात होगा दिन रात होने से कालो परिच्छि परिचिन्न होगा ये जो ब्रह्मलोक है वो कालो परिच्छि इस प्रकार के अर्थात सूर्य का दिन रात को लेकर के कालो परिचिन नहीं हो जाता है यह तदैस तो श्लोक इसी जो ब्रह्मलोकों को कहने के लिए आगे श्लोक मंत्र नवे तत्र न वे नो दीयाय कदाचन देवा तेनाह सत्यन मा विराधीसी ब्रह्मणेती न वे न नीमोच कहते हैं ये जो आप ब्रह्मलोक का बात कहते हैं जहाँ आदित्य का उदय अस्त्र ले करके ये जीवों का भोग का व्यवधान होना वो सब नहीं है ऐसा कोई स्थिति है ऐसा कोई स्थान है कहते हाँ जो देख गया है वो स्थान अभी वो उस स्थान देख करके वहाँ रह करके वो प्रत्यावर्तन कर रहा है उसको कोई यह मंत्र पढ़ कर के पूछ रहा है ऐसा कोई स्थान है क्या जहाँ आदित्य उदय अस्त नहीं होते हैं वो उत्तर देता है जो यह द्वितीय मंत्र है कहता है कि हाँ न भई तत्र न निम्लोच तत्र तत्र ब्रह्मलोक है अर्थात उस ब्रह्मलोक में निम्नलोच निम्नलोच अर्थात बंद हो जाना आदित्य कोई अस्त नहीं हो जाते हैं न उदय आय कदाचन वहाँ कोई उदय अस्त इस प्रकार के उदय हो गए तो प्रकाश आ गया अस्त हो गए तो अंधकार हो गया इस प्रकार की वहाँ नहीं है न कदाचन कभी भी ऐसा नहीं है कहते हैं आप सत्य कहते हैं मिथ्या कहते हैं जो केतकी पुष्प जैसे घटना अगर हो जाएगा तो कहते हैं ऐसा नहीं है तो जो ब्रह्म लोग दर्शन करके आ करके कहता है वो देवताओं को साक्षी रखता है कहते हैं देवा संबोधन करता है हे देवा तेन अहम सत्येन मा माँ हे देवता आप लोग साक्षी है मैं सत्य कह रहा हूँ इसलिए मैं कोई विरुद्ध कथन मिथ्या कथन नहीं कर रहा हूँ ब्रह्मणेति क्योंकि मैं सत्य कथन ही कर रहा हूँ इसलिए मेरा ब्रह्म प्राप्ति में आप लोग प्रतिबंधक कर, ना करें क्योंकि मैं सत्य ही कह रहा हूँ ब्रह्मलोक ऐसे ही है वो सूर्य का उदय अस्त लेकर के जीवों का भोग काल वहाँ कोई प्रतिबंधित तो हो जाएगा ऐसा नहीं है वो स्थान मैं सत्य ही कहता हूँ कोई विरोध नहीं करता हूँ इसलिए मेरा भी ब्रह्मलोक लोक प्राप्ति में आप विरोध मत करें न वा अस्मा उदेति न निम्लोचती सकृद दिवा ह एवा अस्मयी भवती य एकताम एवं ब्रह्मोपनिषद वेद अस्मी इस विदुषे कर्मी इस कर्मी के लिए विद्वान के लिए उपासकों के लिए न ह व उदयती ये आदित्य उसके लिए कोई उदय होता है न निम्लोचती कोई अस्त होता है इस प्रकार की नहीं है अपना कर्मो उपासना से सकृत दीवा एक बार अगर दिवस हो गया अर्थात तो उसको प्रकाश अनुभव हुआ कदम ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ तो अस्मयी भवती सकृत दीवा भवती अर्थात एक बार दिवस हो गया अर्थात प्रकाश रूप प्राप्त हो गया तो वो ऐसे ही रहेगा उसके लिए उदय अस्त नहीं है य एतम एवं ब्रह्म उपनिषदम वेद यहाँ जो ये यह, यहाँ तक तो कहा गया ब्रह्म उपनिषदम अर्थात तो ब्रह्म विषय को उपनिषद ब्रह्म प्राप्ति के लिए जो उपनिषद जो ये हैं आदित्य का पांच प्रकार की मधु कह कर के जो कहा गया जो जानता है वो भी उस ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ब्रह्म हो जाता है उदय स्तः जहाँ नहीं है अर्थात कभी प्रकाश हुआ कभी फिर स्वयं प्रकाश का प्रकाश हो गया कभी प्रकाश नहीं हुआ पुनः कहते हैं कि जीव अभाव को प्राप्त हो गया कहते हैं इस प्रकार की नहीं है ये परंपरा से उस स्थिति को प्राप्त करेगा तदहैतद्ब्रह्मा प्रजापतय उवाच प्रजापतिर्मनवे मनु प्र प्रजाभ्य तदैतदुद्दालका ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच तदह एत ये जो मधु ज्ञान आदित्य विषय जो ज्ञान कहा गया वेद कर्म से जो स फल प्राप्त होता है कहते हैं ब्रह्मा प्रजापति ये उवाच ब्रह्मा हिरण्यगर्भ प्रजापति विराट हिरण्यगर्भ विराट को कहा प्रजापतिर्मे विराट मनु को कहा हर मनु प्रजाभ्य ये हम लोग किताब पढ़ते हैं मनो ऋक्षा कवे अव्रभित इसी प्रकार की प्रजाओं को कहा प्रोवाच प्रजाभ्य तद यद उद्दालक आरुण अरुणय ज्येष्ठाय पुत्रा ब्रह्मा, ब्रह्मा तो पिता ब्रह्म प्रोवाच पिता ब्रह्म ब्रह्म दिये हैं ना ब्रह्मा दे ब्रह्मा।, ब्रह्मा अच्छा इसमें भी ब्रह्म अच्छा वो तो ब्रह्म है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा हाँ हाँ हाँ ब्रह्म पिता ब्रह्म प्रवाच ब्रह्म अर्थात ब्रह्म विज्ञान हाँ ठीक है ठीक है ठीक है तद है ये तद उद्दालक अरुणी ज्येष्ठाय पुत्राय उद्दालक अरुणी क्योंकि आगे ये परंपरा चला मनो इक्सुआ को होकर के उद्दालक अरुणी ओ आरुणी का पिता का नाम क्या है पुत्र का नाम है अरुणी अरुण <laughs> क्योंकि तस् आपत्ति अर्थ में अतः तो यह हो गया इसलिए आरुणि के पिता अरुण हुए अरुण नाम का ऋषि अपना ज्येष्ठ पुत्र को यह विद्या कहते हैं ज्येष्ठ पुत्र प्रिय होता है और पुत्र को तो विद्या देना चाहिए पिता यह ब्रह्म ब्रह्म अर्थात ये जो ब्रह्म विद्या यह कहे ब्रह्म विज्ञानम यह कहे परंपरा से ब्रह्मा से लेकर के यह आरुणि उदालक अरुणी पर्यंत आ गया उदाल का आगे तो अपने पुत्र को कहेंगे स्वतः को कहेंगे हम लोग देखेंगे आगे इसलिए उद्दालुणी तक आगे गया परम्परा इदम वाव तो पिता पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रुयात प्रणायाय अंते वासिनी इदम वाव यह जो विद्या हुई कहते हैं तो इस ज्ञान को इदम ज्ञान ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रुयात ब्रह्म अर्थात ब्रह्म ज्ञान पिता अरुण अरुणा अपना ज्येष्ठ पुत्र अरुणी उद्यालय के लिए यह कहे और प्रणायाय अंतेवासी ने तो अंतेवासी अर्थात जो योग्य अंत्यवासी है जो अधिकारी है जिनको विद्या देना चाहिए उनको ये विद्या दी जाती है ज्येष्ठ पुत्र को तो देना ही चाहिए निश्चित रूप से अर्थात वो भी योग्य है त अर्थात तो ये विद्या को धारण करने का सामर्थ्य होना चाहिए पुत्र शिष्य को तो देना चाहिए स्वेता श्वेत रूप में कहा गया वेदांत परम गुह्यम कल्पे प्रचोदितम ना प्रशांताय दातव्यम ना पुत्राया शिष्याय वे पुनः अप्रशांत को नहीं देना है विक्षिप्त चित्त है तो उसको विद्या ये सब उपासना ब्रह्मज्ञान तो दूर की बात है पुत्र नहीं है शिष्य नहीं है समर्पिता नहीं है उसको भी इसे विद्या नहीं देनी चाहिए इसको आगे कहते हैं क्यों नहीं देना चाहिए कहते हैं ये जो विद्या है इसका ऋण मोचन नहीं किया जा सकता है इसलिए जिस किसी को दे देंगे वो हानि कर देगा कस्मे यद्यप्यस्मा न्यस्म कस्मचन नद्यप्यस्माइमा अद्भि परिगृहता धन्य पूर्णा दद्याद तत्भूय एक तथोभूय न अन्यस्मे कस्मे कस्मचन योग्य अन्तेवासी है शिष्य है अथवा पुत्र है उसी को ही देना चाहिए कहते हैं कनिष्ठपुत्र अगर योग्य है तो कहते हैं ज्येष्ठपुत्र से कनिष्ठपुत्र को ज्ञान प्राप्त होगा उससे न अन्य स्म कस्मी च न किसी को भी ये नहीं देना है ये शायद मनुजी का ब्रह्मचारी धनदायी मेधावी श्रोत्रियः प्रियः विद्य विद्याम्राह तीन तीर्था षण मम ये क्षे मेरा तीर्थ तीर्थ अर्थात विद्या विद्याग्रहण विद्याग्रहिता जो अर्थात श्रुता कहते हैं वो क्षेत्र मेरे तीर्थ ही भगवान कहते हैं कहीं किसी को ब्रह्मचारी धनदायी ब्रह्मचारी अर्थात तो जो गुरुकुल में निवास करता है धनदायी जो प्रचुर धन देता है मेधा भी ग्रंथ धारण करने का शक्ति अर्थात बहुत का है, तो उसको भी देना चाहिए श्रोत्रिय श्रोत्रिय अर्थात तो विद्या ग्रहण शास्त्र ज्ञान प्राप्त करके जो अनुष्ठान करता है यथोक्त तो कार्य श्रोत्रिय कहा जाता जैसे कहा गया ऐसे जो जीवन जीता है प्रिय प्रिय कहने पुत्र और विद्या या विद्याम यह प्राह विद्या दे करके जो विद्या चाहता है ये छे को विद्या दी जा सकती है अन्य किसी को नहीं देना है क्यों कहते हैं कहते हैं ये ऋण मोचन नहीं किया जा सकता है कहेंगे हम यह पदार्थ देंगे कैसे ऋण मोचन नहीं होगा क्या दे सकते हैं कहते हैं यद्यपि अस्मयी अस्मयी आचार्य आचार्य के लिए इमाम इमाम पृथ्वी अदभी ही समुद्र परिवेष्टिता अर्थात पूरा पूरा पृथ्वी और धनस्य से पूर्णाम द पृथ्वी पूरा वित्तपूर्ण पृथ्वी अर्थात समृद्धा पृथ्वी को कोई दे सक देगा तो भी तदेव ततो भूय अर्थात एतदेव ततो तत्व यह जो ज्ञान है यह ज्ञान यह जो आचार्य को कोई दे सकता है यह समग्र पृथ्वी वित्तपूर्णा पृथ्वी तो भी उससे बढ़कर है यह ज्ञान इसलिए ज्ञान अपात्र में नहीं देना चाहिए ऐसा कहा जाता है गायत्री व इदम सर्व अभी गायत्री विषयक ये उपासना कहते हैं गायत्री व इदम सर्व भूतम यदिद किंच वाग्वे गायत्री वग्वा इदम सर्व भूतम गायत्री चत्रायतेच गायत्री व इदम सर्व भूतम भूतम प्राणी जातम ये सब जो प्राणी होते हैं दस्तावर हो जंगम हो ये सब तो ये सब गायत्री ही है दम किंच वेयी गायत्री ये बाघ ही गायत्री है क्योंकि सारे भूत ये बाघ इसी के द्वारा ही शब्द करते हैं अपना व्यवहार करते हैं बाघ वेयी इदम सर्व भूत गायती च्राया च बाघ बाघ वेयी तो अर्थात तो शब्द के द्वारा ही ये सब भूत गायती भूतों को गायती अर्थात भूतों को शब्द करता है अर्थात कुछ कहता है और त्रायत शब्द कह कर के ही किसी का रक्षा करता है आप इससे क्यों भय करते हैं इसमें भय करने का क्या कारण है आप देख लीजिए इस शब्द के द्वारा ही भय भय से रक्षा की जाती है इसलिए बाघ ही बाघ को यहाँ गायत्री इदम सर्वम भूतम यह गायत्री हुए और बाघ को भी गायत्री कहा गया ठीक है बाघ भी गायत्री है क्योंकि बाघ शब्द शब्द रूप है और यह शब्द रूप इसी का ही उच्चारण किया जाता है गायत्री और शब्द के द्वारा यह रक्षा भी की जाती है तो यह प्राणी प्राणीजात यह गायत्री हो गई और बाघ ये भी गायत्री हुआ आगे कहते हैं या वे गायत्री यम वाव यम व साे यम पृथिव्यश्याम हृदम सर्व भूत प्रतिष्ठित एताम न अतिशीयते यहाँ अभी पृथ्वी को गायत्री कहते हैं या भाई शाह गायत्री जो ऊपर मंत्र में गायत्री कही गई है यम बाब यही है यम बाब शाह वही यही है कौन है कहते हैं या यम पृथ्वी अर्थात ये पृथ्वी ही गायत्री है तो पूर्व में कहे थे जो सारे प्राणी जात है ये गायत्री है तो यहाँ पृथ्वी को क्यों गायत्री कहते हैं कहते हैं अशिया में इदम सर्वम भूतम प्रतिष्ठितम पृथ्वी में ही सारे भूत रहते हैं इसलिए पृथ्वी गायत्री हो गया प्रतिष्ठितम ऐतमेव न अतिशीयते ये पृथ्वी को कोई भी भूत अतिक्रमण करके नहीं जा पाएंगे पृथ्वी में ही रहेंगे या पृथ्वी यमवावसा वाव सा यदिदम अस्मिन पुरुषे शरीरम अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता ए तदेव न अतिशीयते अभी यहाँ शरीर को गायत्री कहते हैं या पृथ्वी इम ये जो पृथ्वी है वो गायत्री है यम वावसा यम अर्थात गायत्री है ऊपर मंत्र में कह दिया गया कहते हैं तद इदम अस्मिन पुरुषे शरीरम यह पुरुषे शरीर अर्थात ये पुरुष संबंधी जो शरीर है ये शरीर भी गायत्री है अस्मिन ही इवे प्राणी इमें प्राण प्रतिष्ठित प्राण अर्थात ये जो भूत भूत अर्थात प्राणी ये शरीर में ही सारे प्राणी रहते हैं एतदेव न अतिशीयते ये शरीर को अतिक्रमण करके कोई भी प्राणी नहीं जा सकते हैं ये शरीर में ही रहते हैं प्राणी यद तदपुरुषे शरीरम इदम बाब तद् यदिदम अस्मिन् अंत पुरुषे अस्मिन् अस्मिन ही में प्राणा प्रतिष्ठिता एतव नतिशीयते अभी हृदय को गायत्री कहेंगे यद्य तदपुरुष शरीरम जो पुरुष संबंधी शरीर पूर्व मंत्र में कहा गया जिसको गायत्री कहा गया था कहते हैं इदम बाब तद यो गायत्री यही है जो शरीर रूप गायत्री कौन है कहते हैं यदिदम अस्मिन् अंत पुरुषे हृदय यह जो पुरुष पुरुष संबंधी जो शरीर है शरीर में जो हृदय है वो ही ये गायत्री है हेतु है देते हैं अस्मिन ही में प्राण प्रतिष्ठिता हृदय में ही ये सब प्राण अर्थात जो जीवा, ये जो जीव ये हृदय में ही रहते हैं एक तदेव न अतिशीयंत ये सब जो प्राण ये हृदय को अतिक्रमण करके ये नहीं चले जाते हैं अर्थात हृदय में आश्रित हैं से चतुष्पदा षड विधा गायत्री तदैतद ऋचा अभ्यनुक्त अभ्यनुक्त सा ऐसा गायत्री चतुष्पदा षड विधा यह जो गायत्री इसमें कहते हैं चौबीस अक्षर होते हैं तो कहते हैं ये सठ विधा अर्थात छ अक्षर प्रत्येक पाद में और चार पाद हैं गायत्री मंत्र का ये जो भूर भूवह स्व कहते हैं वो गायत्री मंत्र का मुख्य अंश नहीं है उसको छोड़ करके बाकी जितने हैं ओम को लेकर के वो चौबीस अक्षर होते हैं वह जो गायत्री है कहते हैं चार पाद वाली है और प्रत्येक पाद में छ छ अक्षर है तद एत ऋचा अभ्यनु उक्तम अभि अनु उक्तम आगे मंत्रों के द्वारा वह गायत्री का महिमा कही जा रही है महिमा कहा जा रहा है महिमा संस्कृत में पुंगलिंग होता है तावान्या महिमा तत्ज्यायांश पूषा पादों सर्वाभूतानी त्रिपाद्यामृत दिवी महिमा अस्य जो गायत्री रूप ब्रह्म इसका यह महिमा महिमा अर्थात विस्तार ब्रह्म का विस्तार जो ब्रह्म का विस्तार है सब ब्रह्म का विकार है वाचार्मणम विकारो नामध्येय कहा गया तो यह गायत्री रूप ब्रह्म का विस्तार तो ये कितना है कहते कि हैं जो विकार आप देख रहे हैं जो कुछ ग्राह्य है वो सब ये गायत्री का ब्रह्म का ही महिमा है और तत्व ज्यायांश पुरुष पुरुष परमार्थ सत्य जो परमार्थ सत्य है वो विकार से और श्रेष्ठ है और विकार से अधिक है तो इनका बीच में कुछ गणित कहते हैं पाद से सर्वाभूता ने यह जो विकार जाता जितना है जो गायत्री रूपक ब्रह्म का महिमा है विस्तार है वो कहते हैं कि वो परमार्थ जो पुरुष है उसका एक पाद और अश्य त्रिपाद अमृतम दिवी वो जो बाकी तीन पद क्या है कहते हैं स्व प्रकाश पुरुष एक पाद ही जो विकार है बाकी और तीन पाद यह स्वप्रकाश यहाँ कोई पाद कोई संख्यावाचक ये नहीं है तो तात्पर्य यह है कि ये जो विकार है वो सब पुरुषों का अर्थात जो स्वप्रकाश ब्रह्म का कभी अतिक्रमण नहीं कर जा सकते हैं अधिष्ठानों को कभी अध्यस्थ अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं यद वे तद ब्रह्मे तीदम वाव तद यो बहिर्धा पुरुषाद आकाशो यो वे स बहिर्ध्य पुरुषाद आकाश आगे हैं अभी तीन आकाश कहेंगे बाह्य आकाश हृदय के अंदर में शरीर के अंदर में आकाश हृदय के अंदर में जो आकाश हृदय आकाश ब्रह्म कहेंगे कहेंगे वो हृदय आकाश का ध्यान करने के लिए प्रथम है जो बाह्य आकाश से ले रहे हैं एक एक मंत्र करके दिखा रहे हैं कहते हैं यद वे तद ब्रह्म इति जो गायत्री रूप ब्रह्म कहते इदम वाह तद ये तो वही है जो पूर्व में कहा गया त्रिपाद अमृतम दिवी तो कहते हैं वो ब्रह्म कौन है कहते हैं इदम बाब यही है यही कौन है यो एवं बहिर्घा पुरुषाद आकाश पुरुष शरीर का बाहर में जो आकाश है भूताकाश है जागृत अवस्था में अनुभव में आता है यो वैसे सब बहिर्घा पुरुषाद आकाश वो जो बाह्य आकाश है तो यह वही ब्रह्म का ही अर्थात विकार रूप है भूताकाश अयम बा अयम है नागे अयम बाव स यो यम अंत पुरुष आकाशो यो वैश्व स्व अंत पुरुष आकाश अयम बाव कहते हैं कि जो पुरुष का शरीर के अंदर में जो आकाश है जो स्वप्नावस्था से संबद्ध है कहते हैं वो द्वितीय आकाश हुआ बाहर आकाश अभी अंत <laughs> आकाश कहते हैं स्व अंत पुरुषे आकाश पुरुष का अंदर में वो आकाश स्वप्न से संबद्ध है बाह्य आकाश अवस्था से संबद्ध सेबद्दे अयम वावस यो अयम अन्तर्हृद आकाशस्तूर्ण अप्रवर्ति पूर्णम अप्रवर्ति श्रिय लभते येद अय वावशो यो, यो, यो अंतर अंतर्हृद आकाश जो अवस्था में जो जीष्आाश कते तूर्णम वो हादकाश में सुषुप्तिवस्थ मे कते हैं ओ हाद मे ब्रह्म उस समय में अप्रवर्ति वो ब्रह्म में कोई प्रवृत्ति किसी काल में किसी निमित्त से कोई अवस्था से च्यूत हो जाना वो नहीं होता है जो इस प्रकार की उपासना करता है जानता है कहते हैं पूर्णाम अप्रवर्तिनि में श्रीअंग लभते पूर्णा अर्थात उसमें क्षय नहीं हो जाएगा अप्रवर्तिनि च्युत नहीं हो जाएगा उस स्त्रियेय को स्त्री को वो प्राप्त करेगा आज यहाँ तक ॐ मंगा वाक्चु श्रोत्रमथो बल्रिया चर्वाणी सर्व ब्रह्मपनिषद माह ब्रह्म निराकुिया महमरा निराकरणमस्त निराकरण मे अनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मई सन ते मयिशन ओ शाति शाति शाति